यही किया पुत्र ने बात नहीं मानी तो अकस्मात रात्रि को भी चले गए और ऐसी जगह चले गए कि वहां पूरी प्रजा उनको खोज न सकी, कोई उनका पता न लगा सका हम छिपना चाहेंगे तो हमें खोजने वाला कौन है हम प्रकाशित होना चाहेंगे तो किसी गुफा में बंद होने के पहले भी दस बीस हजार पर्चा बंटवा देंगे कि हम इतने समय के लिए मुख्यंदरा में बंद हो रहे हैं। अंग छिप गए चले गए और वहां ऋषियों ने जब अंग से पूछा तो अंग ने कहा मेरी एक अनुभूति है प्रायणा व्यर्चितो देवो ये प्रजाग्रह में धीना कदपत्यभृत दुख ये अंग कहते हैं कि निश्चित उन लोगों ने भगवान की इस जन्म में अथवा जन्मांतर में कोई विशेष आराधना उपासना की होगी इसलिए उनके कोई पुत्र नहीं हुआ बहुत ध्यान से सुनो कोई ऐसे लोग बैठे हो जिनको बेटा की आशा हो और बहुत कोशिश करने पर भी पुत्र न हुआ हो ऐसे लोग बड़े दुखी रहते हैं महाराज आशीर्वाद दे दीजिए एक पुत्र हो जाए अरे हम पूछते हैं बेटा होने से कौन सा भला हो जाएगा कौन सा तुम्हारा मोक्ष का द्वार खुल जाएगा कि तुम्हारा संस्कृति का चक्र छूट जाएगा कि तुम्हारी अविद्या नष्ट हो जाएगी कि अज्ञान नष्ट हो जाए क्या हो जाएगा सुवरिया किस महात्मा के पास आशीर्वाद लेने गई कि हमको बेटा हो जाए गधे कुत्ते ये किसके पास आशीर्वाद लेने गए कि हमको पुत्र हो जाए अरे जो चीज स्वर कुत्ता गधा घोड़ा को सुलभ है वो वस्तु मनुष्य उसके लिए व्याकुल होता है इससे भारी मूर्खता और क्या होगी से बड़ा ज्ञान और क्या होगा आज इस जन्म में बेटा नहीं हुआ यह क्या पहला जन्म है इसके पहले असंख्यों जन्म हो चुके हैं हर शरीर में बेटा बेटी भय होंगे क्या लाभ हो गया उन बेटा बेटियों से संसार की किसी भी वस्तु की प्राप्ति में जीव का हित नहीं किसी भी वस्तु की प्राप्ति लाभ की कि छू हरी भगति समाना भगवान की भक्ति ही सबसे बड़ा ये संसार के पदार्थ न मिलें तो कोई हानि नहीं है जीव के कल्याण में अब मिल जाए तो जीव के कल्याण से इनका कोई लेना देना नहीं है पूर्णता कभी हानि नहीं है भोगों से कभी मन भरेगा ऐसा सोचो भी मत उसका भी समाधान करें तो स्थिति यह है इसका समाधान ये है कि जो हम विचार प्रस्तुत कर रहे हैं ऐसा ज्ञान जिसको हो जाएगा उसका बिना संतान के भी मोक्ष हो जाएगा आज मोक्ष ही हो गया तो तर्पयाम ही पिंडदान जलदान की जरूरत क्या रहेगी ये पिंडदान जलदान की आवश्यकता उन्हें है जो संस्कृति के चक्र से मुक्त नहीं हुए उन्हें अपनी संतान के द्वारा जलदान पिंड अपेक्षा है और मुक्त ही हो गया उसको चार, पांच, तीस। दिमाग तो हवाई जहाजी राकेट रॉकेट <laughs> राकेट जी कहा अम्मा खेत में आई है जा रख ले मुन्नी बीमार जो होने वाली है बीमार खुले में शौच करेगी उस पे मनराएंगी मक्खियाँ फिर वही मखिया तेरे बनाए खाने पर बैठो से दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। सो भगवान का प्रेम पूर्ण भक्ति या पूर्ण ज्ञान हो हो जाए तो जीते जी मुक्त तो गया फिर कोई तर्पण करे तो ठीक न करे तो भी ठीक अब शेठ श्री जयदयाल गोये जैसे महापुरुष भले ही वैश्य थे गृहस्थ परिवेश में थे लेकिन हमारे विश्वास के अनुसार वे जीवन मुक्त संत थे अब ऐसे ज्ञानी के लिए कोई पिंड श्राद्ध करे तो अच्छा न करे तो भी अच्छा भगवान के एक बार होके तो देखो भीष्मी के कौन सी संतान थी कौन सा पुत्र हुआ वे तो बाल ब्रह्मचारी नैष्ठिक ब्रह्मचारी और आज भी कोई भी श्राद्ध करे तर्पण करिए है भगवत भक्ति की महिमा यह है भगवत संबंध की महिमा तो आवश्यक अनिवार्य निर्देश है वैयाग्रपद गोत्राय सांकृत्य प्रवराय अपुत्राय ददाम में तद जलम भीषमाय वर्मणे इस मंत्र का उच्चारण करके ब्राह्मण लोग भीषम को अंजलि देते हैं कहा संतान हुई संतान देगी तो कितने दिनों तक देगी और कितनी पीढ़ियों तक मिलेगा तीन पीढ़ी के बाद वो भी परंपरा खत्म हो जाती नाम उच्चारण वाली और कितनी पीढ़ियां बीत गई भीष्म के बाद पांच चार साल से ऊपर हो गई तो पक्की है और फिर भी भीष्म के नाम की अंजलि दी जा रही है और पांच हजार नहीं पांच करोड़ वर्ष बीत जाएंगे तो भी भीष्म की अंजलि चालू रहेगी यह है भक्ति की महिमा यह है भागवत धर्म की महिमा भगवान के होके तो देखो तो अंगजी कह रहे हैं कि उनने निश्चित पूर्व जन्म में अथवा इस जन्म में भगवान की विशेष उपासना की होगी जिसके कारण उन्हें कोई पुत्र नहीं है लोगों के कान खड़े हो गए महाराज गृहस्थ आश्रम की सफलता तो पुत्र से ही है आप क्या बोल रहे हैं बोले हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं क्यों कदपत्यवरम भृतम दुख ये वे कुपुत्र से प्राप्त तो होने वाले दुखों से बच जाते हैं पुत्र नहीं है तो एक ही बात का कष्ट बेटा नहीं है बस एक ही कष्ट तो हुआ और बेटा हुआ अब वो शराबी कबाबी जुवारी निकल गया बेन जैसा निकल गया अजामिल के जैसा निकल गया धुंदकारी के जैसा निकल गया तो फिर तो हर दिन नरक बन जाता है हर क्षण नरक बन जाता है और एक दूसरी बात बोले कथनचित भाग्य में होए कि पुत्र होना ही है देखिए यह है भक्ति की महिमा नहीं है तो ऐसा मानकर संतोष करो कि भगवान की बड़ी कृपा बेटा नहीं हुआ और होए तो सुपुत्र मत मांगो बोलो वृंदावन विहारी भाग्य में होए तो कहना महाराज बेन से भी दस गुना ज्यादा बदमाश बेटा भेजना क्यों अंग ने कहा यदि बेन सुपुत्र होता तो हमारा संसार छूटने वाला नहीं था हम संसार छोड़कर भोगों को त्याग कर शरण में नहीं आते आपकी संतों की शरण में नहीं आते क्योंकि रक्त संबंध ऐसा संबंध है कि त्रादि में आसक्ति ममता का त्याग कर पाना बड़ा कठिन है और वो भी सुपुत्र हो जाए तो पुत्र मात्र में आसक्ति पिता माता की होती है और वह श्रवण कुमार के समान पिता माता का भक्त हो जाए तब तो कह नहीं क्या है फिर तो आसक्ति का छूटना और अधिक कठिन हो जाएगा और आसक्ति ही जीवात्मा का ऐसा बंधन है जो कभी जीर्ण होता नहीं इसलिए पहली बात तो पुत्र हो नहीं भगवान की बड़ी दया है आ अकथनचित तो हो तो दुष्ट हो कुपुत्र हो ये हम अपने मन से नहीं कह रहे भागवत जी में लिखा है कदपत्यम बरम मन्ये सदपत्या छुटान पदार मर्त्यो निर्देत गृहा मत्यो यहात ग्रहा मतो यहाग्रह ये सपूत को छोड़ने में बड़ा क्लेश होता है अब तो घर कोई नरक बना देता है उसको छोड़ने में कोई कठिनाई नहीं होती इसलिए कुपुत्र नहीं सुपुत्र नहीं कुपुत्र ही अच्छा है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 he syam jay kyahe syam radhe syam jay radhe syam sita ram jay sita ram sita ram jay sita ram radhe syam jay radhe राधे श्याम गे राधे श्याम सीता राम जय सीता राम सीता राम जय सीता राम जय सीता राम जय सीता राम धेश्या्या्याम जय राधे श्या्या्या्या्या्या्या्या्या्याधे श्याम जे राधे श्या्या्याम श्रीराम राम जय जय राम श्रीराम जय राम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 कृपा करके सन्मुख विराजमान हैं श्री नंदू भैया जी श्री स्वामी धर्मदेव जी महाराज हनुमानगढ़ी वाले महाराज महंत जी महाराज और श्री पथमेड़ा महाराज जी के आगमन की प्रतीक्षा है थोड़ी ही देर में वे भी कृपा करने वाले हैं उनका भी मंगलमय दर्शन हम सबको सुलभ होगा अब सब शांत तो होकर समाहित चित्त से श्रवण करें भगवत शरणागति का महात्म्य ही यही है वह कैसी भी अवस्था हो चाहे अनुकूल से अनुकूल अवस्था हो अथवा प्रतिकूल से प्रतिकूल अवस्था हो दोनों अवस्थाओं में भगवत कृपा का प्रत्यक्ष दर्शन कराती है अनुभव कराती है और भगवत कृपा की अनुभूति के कारण अनुकूल तो अनुकूल होती ही है प्रतिकूल परिस्थिति भी कृपा के अनुभूति के कारण अनुकूल हो जाती है यह एक बहुत बड़ा वैशिष्ट्य है और जो भगवत शरणागति से शून्य प्राणी हैं, विमुख प्राणी हैं, अनुकूल परिस्थिति में वे सुख सुविधा ऐश्वर्य यशकीर्ति आदि को प्राप्त करके इतने अधिक उद्धत और उन्मत्त हो जाते हैं कि वह ईश्वर को भूल जाते हैं धर्म को भूल जाते हैं सदाचार को भूल जाते हैं गुरुजनों को भूल जाते हैं अहंकार में फूल जाते हैं और वह अनुकूलता ही उनके पतन का कारण बन जाता और जब उनके ही अपने किए हुए इस जन्म के अथवा प्राक्तन जन्मों के किए हुए दुष्कर्मों का दुष्परिणाम संकट के रूप में अपकीर्ति के रूप में विपत्ति के रूप में उपस्थित होता है तो उस क्षण भगवान की कृपा का अनुभव नहीं करते हैं मुख प्राणी है उस समय वे भगवान की कृपा का अनुभव नहीं करते कि चलो भगवान की बड़ी दया है अरे कोई फोड़ा हो गया है घाव हो गया है तो उसका, उसका मवाद उसी में बना रहे इससे तो कैंसर का खतरा है उचित यह है कि वो साफ हो जाए वो सब बह जाए ठीक ठाक हो जाए कि वो बना रहे ये ठीक है तो हमारे अपने ही किए हुए शास्त्र विरुद्ध कर्मों का परिणाम दुख के रूप में उपस्थित हुआ है भोग के द्वारा उसका क्षय हो जाए यही उचित है भगवान कितनी कृपा कर रहे हैं हमें एकदम निर्मल बनाकर विशुद्ध बनाकर अपने चरणों में लेना चाहते हैं। तो रोग का समय विपत्ति का समय दुख का समय भगवान की स्मृति कराने के लिए आया है भोगों के संस्कारों को धोने के लिए आया विकारों के प्रक्षालन के लिए आया है लेकिन विमुख प्राणी उस काल में धर्म की निंदा ईश्वर की निंदा महात्माओं की निंदा पुरुखों की निंदा अरे हमने तो कुछ नहीं किया अपने पुरुखों के पाप भोग रहे हैं लोग पुरुखों की निंदा करता है अपनी निंदा नहीं करता तो अनुकूल परिस्थिति में अहंकार के कारण स्वेच्छाचारिता के कारण नीचे गिरता है अब परिस्थितियों में धर्म की ईश्वर की संतों की गुरुजनों की माता पिता की निंदा के कारण की ओर जाता है उसके तो उत्थान का प्रश्न ही नहीं है और जो भगवत भक्त होते हैं भगवत शरणागत होते हैं अनुकूल परिस्थिति भगवान की उपासना के लिए आती है वो इसे भगवान का प्रसाद मानकर उसको बांटते हैं प्रसाद को बांटते हैं अब प्रसाद को बांटने से उनके इसी जन्म के विषाद की निवृत्ति नहीं सबसे भारी विषाद है पुनरप जननम मरणम पुनरप जननी जठरे शैनम इस विषाद की निवृत्ति हो जाती वे कृतकृत्य हो जाते हैं कृतार्थ हो जाते हैं वही संपत्ति जो पांडवों को भगवत कृपा से प्राप्त हुई थी वही संपत्ति कौरवों को छल पूर्वक प्राप्त हुई कितने दिन के लिए प्राप्त हुई केवल तेरह वर्ष तेरह वर्षों के लिए तो मिली इससे ज्यादा मिली बारह वर्ष का वनवास एक वर्ष का अज्ञातवास छलपूर्वक पांडवों की राज्यश्री पर कौरवों ने अधिकार कर लिया पांडवों के जीवन के वह बारह वर्ष के विपत्ति का क्षण एक वर्ष अज्ञातवास की विपत्ति का क्षण वो महाराज इतना मंगलमय क्षण हो गया जहां बार बार व्यासि कृपा करके दर्शन देते हैं बार बार मारकंडे नारद जैसे ऋषियों का दर्शन और सत्संग लाभ प्राप्त होता है और उन बारह वर्षों के पांडवों के विचरण में उन्हें कठोर तप करने का अवसर मिला दैवी शक्तियां उन्हें प्राप्त हुई भगवान की कृपा प्राप्त हुई और आज भी संपूर्ण भारतवर्ष के विचरण में पांडवों की कीर्ति सब जगह सुनाई पड़ती है तेरह साल तक भोग भोगने वालों का कहीं नाम निशान धरती पर नहीं जबकि इनकी संख्या पांच उनकी संख्या सौ परसों ही गए थे तो हनुमानगढ़ी वाले महाराज जी ने बताया कि ये हनुमान जी पांडवों के द्वारा स्थापित अब देखिए जहां जाओ किसी तीर्थ में जाओ पांडवों का नाम सुनने को मिल जाएगा तो अब हम आपसे पूछ रहे हैं ईमानदारी से विचार करने की बात है वो बारह वर्ष का वनवास और एक वर्ष का अज्ञातवास यथार्थ में विपत्ति थी कि श्री कृष्ण कृपारूपी संपत्ति विपत्ति के ब्याज से प्राप्त हुई नाम विपत्ति का है और मिली श्रीकृष्ण कृपारूपी संपत्ति शरणागति की महिमा क्या है विपद तत्र तत्र जगदगुरु भवतो दर्शन य पुनर्भव दर्शन हे जगदगुरु असमाकम नह विपद संतु कहना यह चाहिए था कुंती माता को कि मेरे ऊपर विपत्ति आवे लेकिन अस्माकम न हमारे केवल मेरे ऊपर नहीं हम सबके ऊपर केवल अपने लिए विपत्ति का वरदान नहीं मांग रही हैं अपने पूरे कुटुंब खानदान के लिए विपत्ति का वरदान मांग रही हैं क्योंकि न है ना नहा अस्माकं हम सबके ऊपर विपत्ति अब विपत्ति नहीं विपद बहुवचन विपद विपद विपद विपदा विपत्तियां संतु संतु वर्तमानिक वर्तमान कालिक बहुवचन की क्रिया का प्रयोग है इसका तात्पर्य है कि अनंत असंख्य विपत्तियां हम सबों के ऊपर सदा सर्वदा बनी रहे सदा विद्यमान रहें सदा वर्तमान रहे ऐसी विपत्ति नहीं चाहिए जो आके चली जाए ना आने वाली चाहिए न जाने वाली चाहिए जो सदा बनी रहे वो चाहिए भगवान ने कहा बुआ जी कहीं ऐसा तो नहीं है मुख से कहना चाहती हो संपत्ति और धोखे से मुंह से विपत्ति निकल गया हो तो अभी भी परिवर्तन संभव है सुधार संभव है कहीं भूल से तो नहीं मांग लिया नहीं खूब सोच समझ के मांगा है भवतो दर्शनम ये विपत्तियां आपका दर्शन कराने वाली और आपका दर्शन कैसा है अपुनर्भव दर्शनम आपका दर्शन अपुर्नर्भव है अपुनर्भव माने जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाला आपका दर्शन अब बहुत ध्यान देने की बात है सभी लोग यही कहते हैं कि कुंती ने विपत्ति मांगी लेकिन हम कहते नहीं कुंती ने विपत्ति नहीं मांगी कुंती ने संपत्ति मांगी विपत्ति नहीं मांगी विपत्ति है क्या मानव जीवन में चाहे जैसी भयंकर से भयंकर प्रतिकूल परिस्थिति आवे हम आपसे पूछते हैं वो कब तक रहेगी शरीर ही सदा रहने वाला नहीं जीवन ही सदा रहने वाला नहीं तो विपत्ति सदा कहां से रहेगी चाहे जैसा संकट हो जीवन ही नाशवान है तो विपत्ति कहां तक रहेगी इसलिए सबसे भारी विपत्ति यही है हमारे महाराज जी के निकट एक संत रहते थे श्री हरि राम बाबा बहुत अच्छे संत उनके कुछ पद है वो कहते थे तब विमुख अनेकों जन्म गए तब विमुख अनेकों जन्म गए अस्थावर जंगम रूप धरे तब विमुख अनेकों जन्म गए अस्थावर जंगम रूप धरे यह पुनरावृत्ति मिटा दी हे नंद किशोर दया सागर यह पुनरावृत्ति मिटा दी हे नंद किशोर दया सागर मेरे भार को सिर से उठा लीज हे नंद किशोर दया सागर कर्म कुकर्म ही करता है पर पिता उसे भी क्षमता है अपराध को मेरे क्षमा कीज हे नंद किशोर दया सागर मेरे भार को सिर से उठा लीजे हे नंद किशोर दया सागर सबसे भारी विपत्ति है बार बार जन्म लेना बार बार मरना ये सबसे भारी विपत्ति है और इस विपत्ति से छुटकारा है श्री कृष्ण मुख कमल का दर्शन ये उस विपत्ति से छूटने का सरल साधन है श्रेष्ठ साधन तो अब बोलो कुंती संपत्ति चाहती हैं कि विपत्ति जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर श्री कृष्ण दर्शन प्राप्त करना यही वैष्णवों के लिए परम संपत्ति है अब भगवान से विमुख होकर के चौरासी के चक्र में भटकना बार बार जन्म लेना बार बार मरना यह भारी विपत्ति है और इस विपत्ति से छुटकारा भगवत साक्षात्कार से होता है अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में शरणागत कैसा अनुभव करता है अंग का चरित्र इसे प्रमाणित करता है पूरे समय अच्छा महाराज जी 11 बजे आने का महाराज जी कहा तब तक आपकी आशीर्वाद हो जाए थोड़ा हम तो सोच रहे थे कि आखिरी विराजेंगे तो आपका कुछ वचना मृत का प्रसाद यहाँ के लोगों को मिल जाएगा लेकिन आप प्रस्थान करेंगे क्योंकि वहाँ श्री श्याम बाबा की प्रतिष्ठा का मुहूर्त बारह बजे का है पूजा चले पुष्पाधिवास है जी जी तान। तीन तारीख को स्थापना तो श्री वृंदावन विहारी अंग महाराज कहते हैं जो लोग पुत्र पुत्रहीन है जिन्हें पुत्र नहीं मिला है निश्चित तो उन्होंने पूर्व जन्म में भगवान की विशेष उपासना की होगी हम अपने मन से नहीं बोले स्पष्ट लिखा है प्रायणा भ्यर्चितो देव ये प्रजाग्रह में धीना। कदपत्य वृतम दुखम निश्चित उन्होंने भगवान की उपासना की होगी इस जन्म में अथवा जन्मांतर में इसी से भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें कोई पुत्र नहीं दिया तो लोगों को बात बड़ी खराब लगेगी गृहस्थाश्रम की सफलता तो पुत्र की प्राप्ति में ही है लेकिन यह है प्रतिकूल परिस्थिति में अभाव की अवस्था में कृपा का जी क्यों अंग कहते हैं कि जिसके पुत्र नहीं है उसको एक ही कष्ट है हाय रे हाय मेरे बेटा नहीं है संतान नहीं है पुत्र नहीं उसको ये कहीं कष्ट है आज जिसके पुत्र हो गया उसको तो पद पद पर कष्ट ही कष्ट है क्यों कहते कुपुत्र तो घर को ही नरक बना देता है वो तो हर दिन को नहीं वो हर क्षण को नरक बना देता तो कम से कम कुपुत्र के संपर्क से संबंध से प्राप्त होने वाले दुख से तो वह बच गए एक ही दुख तो मिला कि हमको बेटा नहीं पर कुपुत्र के कारण जो होने वाला दुख है उस दुख से तो वे बच गए एक गांव की सत्य घटना है एक क्षत्रिय परिवार में बड़े सज्जन व्यक्ति थे एक ही पुत्र था कुसंग में पड़ गया और डकैत तो हो गया उस समय डकैती का उपद्रव बहुत ज्यादा था बुंदेलखंड क्षेत्र की घटना है तो जहां कहीं क्षेत्र में कहीं किसी के यहां डाका चोरी पड़े पुलिस पहले उसी के घर में जाए पता बताओ है लड़का है लड़का है लड़का बेचारे इतने दुखी हो गए बोले ये तो आत्महत्या कर ले हम लोग क्या करें अंत में उनको अखबार में निकलवाना पड़ा कि मेरा अब कोई बेटा नहीं है कलेक्टर को लिख के देना पड़ा कब पुलिस हमको बेबजे परेशान न करे एकमात्र पुत्र को अपने उत्तराधिकार से वंचित कर दिया उससे संबंध कानूनी तौर पर लिखित रूप में संबंध विच्छेद करना पड़ा तब संकट से मुक्ति मिली बोले महाराज पहले इसलिए रोते थे कि बेटा नहीं है अब इसलिए रो रहे हैं कि बेटा हो गया तो पुत्र भी हुआ और कुपुत्र हो गया तो फिर गृहस्थाश्रम का क्या सुख मिला अब इससे भी विचित्र बात कह रहे हैं अंग महाराज कहते पहले तो बेटा हो ही नहीं भगवान की बड़ी कृपा और यदि हो जाए तो सुपुत्र ना हो फिर तो कुपुत्र ही हो कदपत्यम बरमन्ये सदपत्या पदार्थ निर्विद्यत गृहान मृत्यो क्लेश वहा गृहा कुपुत्र ही श्रेष्ठ है क्यों कि संसार में जीवात्मा का सबसे मजबूत बंधन है आसक्ति प्रसंग मजरम पाशमात्म कवयो विदु ये आसक्ति ही ऐसा बंधन है जो कभी जीर्ण शीर्ण नहीं होता सुदृढ़ से सुदृढ़ होती चली जाती आसक्ति शरीर जर्जर होता है और ममता आसक्ति और मजबूत होती चली जाती तो पुत्र मात्र में ममता का आसक्ति का त्याग पिता करे यह उसके लिए कठिन काम है और कहीं श्रवण कुमार के जैसा बेटा हो जाए तो सुपुत्र हो जाए तो, तो पुत्र मात्र में ममता का त्याग आसक्ति का त्याग कठिन है और सुपुत्र हो जाए तब तो और ज्यादा आसक्ति दृढ़ हो जाएगी यही बात तो श्रीमद भागवत के तृतीय स्कंध के अनुसार प्रथम स्कंध के अनुसार यही बात बिदुरुजी ने समझाई धृतराष्ट्र को कि तुम्हारे दुर्भाग्य पर हमको बहुत तरस आ रहा है बहुत कष्ट हो रहा है पहले कुपुत्रों में आ सकती थी अब सुपुत्र में आ सकती गई पहले गौरवों में आ सकती थी दुर्योधनादि सौपुत्रों में अब युधिष्ठिर में आ सकती हो गई तो बंधन तो समान रहा आया अब हमें कोई लोहे की जंजीर से बांध दे तो भी बंधन है और सोने की मोटी सांकल से बांध दे तो सोने से सोने की मोटी अर्गला में श्रृंखला में बांध दे तो क्या बंधन नहीं है तो भी बंधन है बंधन तो बंधन है हर अवस्था में बंधन है इसलिए चाहे कुपुत्र में आसक्ति हो तो बंधन और चाहे सुपुत्री में हो आसक्ति हो तो बंधन आसक्ति का तात्पर्य ही बंधन से आसक्ति माने बंधन तो सुपुत्र में आसक्ति का त्याग बड़ा कठिन है कुपुत्र तो व्यवहार ही ऐसा करता है कि बलपूर्वक भी आसक्ति त्यागनी पड़ती है यदि बेन सुपुत्र होता तो आप संतों की शरण में हम आने वाले नहीं थे अच्छा हुआ जो बेन कुपुत्र हो गया संसार सहज छूट गया और शरण में आ गए पर ध्यान दें यह अनुभूति किसी भगवत भक्त को ही होती है भगवत शरणागत को होती है सामान्य प्राणियों के अनुभूति नहीं होती उनके तो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति दोनों ही उनके लिए घातक है अनुभूति नहीं होती ये अनुभूति किसी भक्त को ही हो सकती है हमारे महाराज जी सुनाते थे कि एक महात्मा भिक्षा के लिए निकले तो एक थ अपने घर के द्वार पर बैठकर के बहुत आर्त तो होकर के रो रहे थे व्याकुल होकर के रो रहे थे महात्माओं के हृदय में करुणा तो स्वाभाविक होती ही है उनको बड़ी दया लगी उन्होंने कहा कि अरे भाई आप क्यों रो रहे है इतना क्यों रो रहे हैं क्या कष्ट है आपको अरे बोले महाराज आप तो अपना काम करो हमसे हमारे कष्ट का कारण मत पूछो संसार में मनुष्य रोने के लिए ही आता है बिल्कुल पक्का ज्ञान हो गया जन्म से लेके मरने तक रोने ही रोना है पहले इसलिए रो रहे थे कि बेटा नहीं है अब इसलिए रो रहे हैं कि बेटा हो गया एक ही बेटा है सारी संपत्ति इसको दे दी व्यापार, धंधा पानी सब संभला दिया पढ़ाया लिखाया ब्याह कर दिया अब कहता तुम्हारी घर में जरूरत क्या है निकलो बाहर गालियां देता है पिटाई करता है और आज तो गाली भी दी पिटाई भी किया और धक्का दे के घर से निकाल दिया आप बताओ मैं बुढ़ापे में कहा जाऊं इसलिए रो रहा हूं कि अब कहा जाऊ महात्मा ने करुण कथा सुनी दया आ गई बोले देखो जिसको कहीं ठिकाना नहीं उसको संतों के आश्रम में ठिकाना मिल जाता चलो कोई बात नहीं अब तुम किसी काम के तो हो नहीं पर पड़े रहना आश्रम में सीताराम राधे श्याम कुछ बने तो कीर्तन कर लेना हम भिक्षा मांग के लाते ही है अपने लिए लाते हैं दो चार रोटी और ले आएंगे तुमको भी दे देंगे पर प्रपंच मत करना वहीं रह के भजन करना चलो कोई बात नहीं आप कहते कहाँ रहें तो चलो हमारी कुट, कुटिया में चल के रहो झोपड़ी में रहो चल के तो महाराज जी सुनाते थे कि इतना सुनते ही वह वृद्ध नाराज हो गया अरे हम कोई भूखे नंगे घर के हैं जो सब छोड़ के वहां साधुओं के बीच में जाके रहे झोपड़ी में जाके रहे अरे हम बेटा वाले हैं हमारे पास खेत है खलिहान है मकान है दुकान है सब चीज है हमारे पास ये मत सोच लेना कभी अपने मन में कि जिनके पास खाने को नहीं होता वही घर छोड़ के बाबा जी बन जाते ऐसा नहीं सोच लेना अथवा जो अपित होते हैं वो छोड़ छाड़ के बाबा जी बन जाती ये भी मत सोच लेना भूप राज तज विरागी बड़े बड़े राज्य छोड़ के लोग विरक्त होते बड़े बड़े विद्वान शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान पढ़ लिखने के बाद समझ में आ जाता है वो तो संसार छोड़ देते हैं लेकिन प्रायः संसार के लोग यही सोचते हैं महाराज जी हमारे ब्रिज में एक महात्मा थे श्री राधा शरण जी बहुत अच्छे संत थे पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के साधक थे दिल्ली का उनका जन्म था वैश्य कुल का जन्म था अग्रवाल और खूब ने उस जमाने के वे करोड़पति थे और वे आए गिरिराज जी में पूज्य पंडित श्री गया जी महाराज का दर्शन किया वो दर्शन करते संस्कार तो अच्छे रही होंगे दर्शन करते उनके मन में आया कि अरे जो जिस जीवन में हम जी रहे हैं वो जीवन जीवन नहीं है यही जीवन जीवन है और विवाहित भी थे उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि तू जितना धन ले जाना चाहे उतना ले जा बाकी बचे खुचे को एक मंदिर में सर्वस्व दान करके पैदल वहां से चल के गिरिराजी आ गए फिर पंडित जी ने बरसाने में रहने की आज्ञा दी उनको मधुकरी मांग कर पाते थे साढ़े तीन लक्ष्य नाम नित्य लेते एक बार वे आए पैदल चलते थे वाहन पर नहीं बैठते थे वृद्ध शरीर था पैदल चलकर वृंदावन तक आए वृंदावन आना होता तो पैदल ही आते थे बरसाने से धीरे धीरे बीच बीच में रुक तो दास के प्रति बड़ा प्रेम था बोले महाराज जी घर छोड़ दिया संसार छोड़ दिया तो पूर्व शरीर की पूर्व आश्रम की स्मृति तो नहीं होनी चाहिए लेकिन अब ये परिवार हमारे शरीर से संबंधित है ये भाई हमारे लगते हैं चचेरे भाई है तब तो ये श्रद्धा तो रखते ही है संतों में तो थोड़ा इनका लाभ होना चाहिए मैंने कभी आपसे कुछ कहा नहीं आप इनके यहाँ दिल्ली में कथा कर दीजिए ये लोग सब संतों से ब्रजवासियों से तो जुड़े हैं ही और बढ़िया से जुड़ जाएं तो जब हम वहाँ गए तो हम नहीं सोचते थे कि बाबा ऐसे संत होंगे हम सोचते थे ऐसे ही फटा पुराना कपड़ा पहने मेला सा जूता चप्पल भी पहनते नहीं मांग के खा लेते हैं जब वहां गए तो पता चला कि वो इसी परिवार के बालक ये परिवार है। नारायण भैया साक्षात भगवती श्री राधा रानी कह रही हैं। यदनुरीली कर्णपीयूष विप्रू सकदन विधूतमा विन सपदि गृहकुटुब दीन मुत्सृज्य दीना बहब इंग भिक्षुचर चरंती राधा रानी कह रही हैं अरे ओ भ्रमर इन श्री कृष्ण का चरित्र इनकी लीला इनकी कथा के रस का अमृत का एक बूंद का चस्का स्वाद जिस किसी भाग्यशाली को मिल जाता है उसके संपूर्ण द्वंद्वधर्म नष्ट हो जाते हैं फिर सपदि ग्रह कुटुंबम संसार उसे बांध नहीं पाता उसी क्षण ग्रह को कुटुंब को त्याग करके दीनम उत्सृज रोते विलखते हुए छोड़ करके संसार को और स्वयं दीनहीन हीन बनकर के बिहंगा एवं भिक्षुचर चिरंती पक्षी के समान विरक्त होकर के अपना निर्वाह कर लेता पक्षी को महाराज विरक्त कहा गया कुठार भंडार नहीं बनाता चोच में जितना अट जाए भूख जितने से बुझ जाए उतना ही ग्रहण करता है और महाराज हम लोग तो अचला लंगूटी पहनते वो तो अचला लंगूटी भी नहीं पहनता बोलो हम लोग एक घर में बंद जाते हैं एक मठ मंदिर में बंद जाते हैं और वो कभी किसी वृक्ष पर कभी किसी वृक्ष पर रह लेता है पक्षी के समान विरक्त तो होकर के विचरण करते हैं तो ये स... संभव नहीं है कि कोई ऐसे ही छोड़ छाड़ के चल दे ये तो भगवान की विशेष कृपा होती है। तो संसार का छूटना बड़ा कठिन है फिर भी संसार छूट गया सहज कृपा से छूट गया और किसी का संसार संत की कृपा से गुरु की कृपा से छूटे बेन कहते हमारा संसार कुपुत्र की कृपा से छूट गए बेन की कृपा से छूट गए बोलो वृंदावन बिहारी तो संसार के लोग ऐसे होते हैं वो तो चाहे जितना कष्ट भोगे उनका संसार नहीं छूटता वो वृद्ध बोला बोला हम कोई भूखे नंगे घर के जो छोड़ के चले जाएं। हम यदि घर छोड़ते हैं तो मेरे पुत्र की बड़ी निंदा होगी बताओ अकेला ही बेटा है और अपने बूढ़े बाप की सेवा नहीं कर पाया तो मेरे पुत्र की निंदा हो यह मुझे सहन नहीं है पुत्र की मार और गाली और तिरस्कार तो सहन है लेकिन मेरे पुत्र की निंदा हो यह मुझे सहन नहीं महात्मा बोले फिर हमारा समय बर्बाद क्यों किया हैं इतनी देर हमारा समय बर्बाद किया फिर क्यों रो रहे हो वो वृद्ध बोला कि पुत्र से पिटकर भी एक सुख होता है उसका अनुभव हमारे जैसे गृहस्थ ही कर सकते हैं आप जैसे बाबा जी नहीं कर सकते तो विमुख प्राणी को यह अनुभव नहीं होता यह अनुभव तो अंग जैसे जो धर्मनिष्ठ हैं उन्हें ऐसा अनुभव होता है अराजकता फैल गई गद्दी पर बेन को बिठा दिया गया और गद्दी पर बैठते ही न यस्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम ध्वजा कुचित इतन निवार्यत धर्मम भेरी घोषेण सर्वसाह उसने ढिढोरा पिटवा दिया आज के बाद कोई यज्ञ नहीं करेगा दान नहीं करेगा पुण्य नहीं करेगा साहब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया हाहाकार मच गया ऋषियों ने विचार किया कि ये तो वैसी दशा हो गई समाज की कि जैसे किसी लकड़ी के दोनों सिरों पर आग लग जाए और लकड़ी के भीतर चींटियों का निवास हो और उसके दोनों छोरों में आग लग जाए तो अब बिचारी चींटी कहा जाए एक सिरे पर आग लगे तो दूसरे सिरे से वो निकल के प्राण बचा सकती है और दोनों सिरों पर आग लगी हुई हो तो चींटियों को तो फिर जल के मरना ही है बिना राजा के अराजकता थी अब राजा हो गया तो उसने धर्म पर ईश्वर की उपासना पर प्रतिबंध लगा दिया दोनों तरफ से मृत्यु है क्या किया जाए जब ऐसी परिस्थिति आ जाए बिना राजा के अराजकता हो और राजा ही अधर्म का कारण बने तो उस काल में संतों का कर्तव्य है ऋषियों का कर्तव्य है ब्राह्मणों का विद्वानों का कर्तव्य है कि वह राज सत्ता को नियंत्रित करे उसे अनुशासित करे उसे विवेक प्रदान करे उसे सदबुद्धि प्रदान करे ये कर्तव्य है महाराज जी इससे पात प्रमाणित तो हो जाती है कि आज प्रायः लोग यह बात कहते हैं विशेषकर ये पूछने वाले जिन्हें आजकल की भाषा में पत्रकार कहते हैं ये लोग किसी का साक्षात्कार लेंगे तो सबसे पहले वो यही कहेंगे धर्म और अध्यात्म अभी महाराज जी गया थे तो एक नेताजी आए उद्घाटन के लिए अब हमारा तो पहली एकदम विचारधारी बदल गई कथा तो भक्तमाल की थी लेकिन दिमागी हमारा बदल गया वो बोला कि धर्म और राजनीति में अध्यात्म में 36 का आंकड़ा इसलिए राजनीति का धर्म से अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं ही अध्यात्म का धर्म और राजनीति से कोई लेना देना राजनीति से राजनीति अध्यात्म और धर्म का राजनीति से कोई लेना देना यहीं से उसने बोलना आरंभ किया तो एक महान भाव ने हमसे कहा भी कि आपने मंगलाचरण में तो कहा हरिजू आए विराजिए कथा सुनो इतिहास ओफरा बोलने ये लग गए भक्तमाल की जगह पे तो क्या करें वैसी बात ही बोल दी धर्म और सदाचार से शून्य अध्यात्म से शून्य जो राजनीति है राजनीति नहीं होगी वह राक्षस नीति होगी वो वेन की नीति होगी वो असुर की नीति होगी और उस नीति का ही ये भयंकर दुष्परिणाम है जो आज भारत की सभी सीमाएं असुरक्षित हैं भारत वर्ष के भीतर निरंतर गृह युद्ध का खतरा बना हुआ है जो भगवती बागदेवता सरस्वती की प्रादुर्भाव भूमि कश्मीर है आज वहां यह कथाएं वहां नहीं होती ये आयोजन वहां नहीं होते ये तो बहुत दूर की बात है राष्ट्रगान वहां नहीं गाया जाता भारतीय ध्वज वहां नहीं फहराया जाता ये दशा हो गई इस और गोवध निरंतर हो रहा है करीब करीब एक लाख गोवंश का संघार नित्य हो रहा है ये दुष्परिणाम है धर्म और सदाचार से शून्य राजनीति का और दुख की बात तो यह है पागलपन की बात यह है कि ऐसे लोग राम राज्य की स्थापना की का की प्रस्तावना करते हैं वो कहते हैं कि हम ये सब इसलिए कर रहे हैं कि हम राम राज्य लाना चाहते हैं जो गांधी जी गोवध न होवे भारत की कृषि गोवंश आधारित कृषि होवे संपूर्ण भारतवर्ष में गोवंश का संरक्षण संवर्धन हो इसके लिए भारत की आजादी को आवश्यक मानते थे उन महात्मा गांधी के अनुयायी अभी आने वाला है दो अक्टूबर जयंतियां तो सब जगह मनाई जाएंगी लेकिन वे जिस गोरक्षण और गो गोसंवर्धन के लिए भारत की स्वतंत्रता को आवश्यक मानते थे आज अपने को गांधी का अनुयायी कहने वाले लोग छियासठ सड़सठ वर्षों में भी गोबध बंद नहीं कर सके और निरंतर गोबद में वृद्धि हो रही है नए नए यांत्रिक कत्ल खाने खोले जा रहे हैं उनके लाइसेंस दिए जा रहे हैं और उन पर सब्सिडी दी जा रही है छूट दी जा रही इसलिए हमने कहा भाई धर्म और अध्यात्म को छत्तीस बनाकर आप लोगों ने सड़सठ वर्षों तक देख लिया अब एक बात हमारी मान लो अब सरस छत्तीस मत बनाओ अब त्रेसठ बना दो अब छत्तीस नहीं अब तिरसठ बनाने की आवश्यकता है धर्म और राजनीति जब ये छत्तीस नहीं जब इनमें त्रेसठ का आंकड़ा होगा तो फिर इस देश का गोवंश सुखी हो जाएगा यहां के ब्राह्मण सुखी हो जाएंगे यहां की नारियों पर अत्याचार नहीं होगा और फिर भले ही कलयुग बना रहे पर इसी धरती पर राम राज्य स्थापित हो जाएगा तो इसलिए ये बात कोई कहे तो उसका कड़ा प्रतिरोध करना चाहिए लोग कहते आजकल महात्माओं को शासन से राजनीति से क्या लेना देना इन्ही बातों ने भारतवर्ष की राजनीति को दिशाविहीन बना दिया और प्रायः महाराज होता ऐसा ही है कि जो सज्जन लोग हैं वो भीतर से ही स्वीकार कर लेते कि हमारा क्षेत्र नहीं है तब जितने दुर्जन हैं वो सब बढ़िया बढ़िया सफेद कपड़ा पहन के मन के भयंकर काले कलूटे और ऊपर से बढ़िया सफेद कपड़ा पहन के सबके सब आ जाते हैं है? वो सब आ जाते हैं और उन्होंने क्या दशा कर रखी है भारतीय राजनीति की हम आपसे छिपी हुई ये छिपा हुआ नहीं तो समय आने पर शासन को नियंत्रित करने के लिए महात्माओं को आगे आना चाहिए ऐसे हमारे पुराणों में उदाहरण हैं और यही एक पुष्ट उदाहरण है जब बेन की बुद्धि बिगड़ी तो महर्षि मैत्रेय कहते हैं भ्रग्वा दयास्ते मुनयो लोका क्षेम दर्शिना गोप्त नृणाम पश्यंत महाराज जी के आने में कितना समय है कोई सूचना मिली एक घंटे बाद आएंगे अच्छा फिर तो आप लोगों को बहुत अधिक विलंब हो जाएगा ग्यारह पच्चीस हो रहा है रुके महाराज जी वही जी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 राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम महात्माओं ने जाकर के बेन से कहा कि देखो हम तुम्हें वह बात समझाने आए हैं जिससे तुम्हारी आयु बढ़ेगी तुम्हारा बल बढ़ेगा तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी इस लोक में भी तुम सुखी रहोगे परलोक में भी तुम्हें सुख मिलेगा तुम्हारा जन्म राजर्षि मनु की पवित्र परंपरा में हुआ है पांच वर्ष की अल्प आयु में छह महीने की अल्प अवधि में जिन्होंने भगवत साक्षात्कार प्राप्त किया ऐसे ध्रुव जी के पर, पवित्र वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है पिता अंग बड़े धर्मात्मा हैं तो कम से कम अपने पूर्वज जो हैं उनका स्मरण करके उनके पद चिन्हों पर चलने का विचार तो आप करें रखें स्वतो विभिन्ना स्मृत भिन्ना मुनिर्यस बच प्रमाणम धर्मस्य से तत्व निहित महाजनो ये न ग्य सपन था महापुरुष जिस रास्ते पर वही मार्ग है उसी को मार्ग कहते हैं आपके पूर्वज आपके पूर्वज महापुरुष पूर्वाचार्य जिस मार्ग पर चलके गए हैं उसी मार्ग पर चलना तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है इसलिए यज्ञ युष्म विषय द्विजातिर्विताय माने मानेन सु कलाष्टा सुतुष्टा प्रदिशंवांच तेलन नारहसी वीर चेष्ट आपके राज्य में उ प्रसन्न होकर ब्राह्मण प्रसन्न होकर यज्ञों का अनुष्ठान करेंगे और उन स्थान से प्रसन्न होकर के भगवान के अनुसुरूप देवता आपको आपकी प्रजा को मन इच्छित फल प्रदान करेंगे इसलिए यज्ञादि अनुष्ठान बंद करके देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए ब्राह्मणों की निंदा और उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए गोवंश का समादर करना चाहिए यह सुनते ही बेन बोला बस बस बंद करो बंद करो हो गया बहुत प्रवचन बेन उवाच बालिशा बत यूय अधर्मे धर्म मानिनाहा ये वृत्तिदम पतिम हित्वा निश्चित ही आप सब महामूर्खो तुम सब महामूर्ख हो अधर्म कोई ही धर्म माने बैठे हो ये वृत्ति दम पतिम हित्वा जारम पतिम देखो वाणी से ही पता चलता है कि व्यक्ति है कैसा वक्तव्य से पता चलता है इसलिए वाणी स्वरूप को प्रकट करती है शब्द ही स्वरूप को प्रकट करते हैं नहीं तो वांग में विग्रहकार क्या होगा से मनुष्य के व्यक्तित्व का बोध होता है वो है कैसा जैसी बाणी होगा वैसा उसका व्यक्तित्व होगा वाणी के अनुसार ही उसका व्यक्तित्व होता है बहुत से लोग ए, बोलते ही ऐसा है कि बिल्कुल महाराज सुनने वाले को वो मीठी बात भी थोड़ी कड़वी करके बोलते हैं अब बहुत से महान भाव ऐसे हैं वो कड़वी से कड़वी बात को इतनी बढ़िया बोलते हैं वो मिश्री से मीठी हो जाए राम जी कैसा बोलते हैं हम आपसे पूछ रहे हैं अपने शत्रु के साथ इतना मीठा व्यवहार राम जी करते हैं तो अपने भक्त के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का एक प्रसंग है रावण द्विरथ युद्ध के लिए द्वंद रथ युद्ध के लिए संपूर्ण उत्साह और वेग के साथ रणांगण में उपस्थित हुआ उसकी सेना को उसके बल को उसके तामझाम को उसके ऐश्वर्य को देखकर के करके बानरवीर संकुचित हो गए चिंतित हो गए रावण रथी वीरथ रघुवीरा अभी मातली ने अभी इंद्र ने मातली को लेकर रथ नहीं भेजा है अभी देवताओं ने रथ नहीं भेजा तब की बात है रथ आने के पूर्व की बात है। बानरों को निराश देख करके हनुमान जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया बोले प्रभो जैसे गरुड़ भगवान नारायण का वाहन है ऐसे ही मैं वायुपुत्र हनुमान आपका वाहन हूं आप मेरे ऊपर विराजमान हो जाए भगवान ने हनुमान जी की भावना को स्वीकार कर घुना जी हनुमान जी के कंधे पर विराजमान हो गए ऐसे बैठे हैं दोनों चरण लटकाए हैं और हनुमान जी चरणों को ऐसे पकड़े हुए हैं और भगवान यहां बैठे हैं कंधे पर चरण लटका करके और युद्ध कर रहे हैं ऐसे लगता है कोई स्वर्ण गिरी है तपाया हुआ स्वर्ण का पर्वत है और उसके शिखर पर कोई उज्ज्वल नीलमणि चमक रही हो बने पर्वत स्वर्णमय है और उसका शिखर नीलमणि का है ऐसे रघुनाथ जी की शोभा हो गई हनुमान जी तो हनुमान जी इतने विशाल हनुमान जी हो गए कि रावण का रथ नीचे रावण नीचे और हनुमान जी ऊपर रावण को बहुत क्रोध आया हमें नीचा दिखाने वाला यही बंदर है यही सारी समस्या की जड़ यही है ये लांग के समुद्र ना आता तो राक्षस बड़ी मौज में थे तो इतना क्रोध हुआ रावण को बोले मैं राम जी से नहीं मैं इस बंदर से ही लड़ूंगा हनुमान जी से लड़ूंगा वो हनुमान जी से लड़ने लग गया रावण हनुमान जी प्रसन्नता पूर्वक उसके बाण वर्षा को बचा रहे हैं कभी ऊपर चले जाते कभी दाए कभी बाए उसके प्रहार को व्यर्थ कर देते हैं अंत में उसने देखा कि मैं शक्ति से इसको जीत नहीं सकता तो उसने मंत्र से अभमंत्रित करके तीन अमोग शक्तियां बाण के रूप में हनुमान जी पर प्रयोग किया छोड़ी और मंत्राभिमंत्रित वे अमोग शक्तियां को नाराज नामक बाण हनुमान जी के मध्य ललाट में तीनों बाण धस गए ऐसे धस गए दूसरा कोई हनुमान जी एक त्रिक्त तो उनको सहन कर ही नहीं सकता था तुल्य देह वाले श्री हनुमान जी के भीतर वे धस गए बाण हनुमान जी ने बाएं हाथ से उनको खींचकर फेंक दिया बाहर रक्त का फवारा चल गया झरना झरने लग गया रक्त का सामने से रक्त झर रहा है रघुनाथ जी के चरणों पर गिरा जी ने देखा इसने हनुमान जी को इतना पीड़ित कर दिया अब क्रोध हुआ सरकार को लिखा एक मुहूर्त में केवल 48 मिनट के भीतर त्रिलोक विजयी रावण को राम जी ने रथहीन बना दिया सारथीहीन बना दिया अश्वहीन बना दिया सेना विहीन कर दिया कोई नहीं है रावण के आसपास पास ध्वजा कवच कुंडल रथ जो अस्त्र उठाता उठाने के पहले ही सरकार नष्ट कर देती दो घड़ी पहले जो विशाल अर्थ पर बैठा था आज वह अकेला खड़ा है करोड़ों राक्षस मरे पड़े लाशों के ढेर के बीच में खड़ा है रावण थरथर कांप रहा है त्रिलोक विजयी रावण आज हम जीवित बचने नहीं पाएंगे एक भी हथियार उसके पास नहीं है टूटे हुए धनुष के टुकड़े को ऐसे ऐसे हिला हिला करके वो बचा रहा है अपने आप को और मन ही मन सोच रहा है कि हमने तो मारी ची से सुना था ऐश विग्रहवान धर्म आ राम जी विग्रहवान धर्म है और ये कैसे धर्म मूर्ति जो प्राण संकट में जिस शत्रु के पड़े हुए हों जो निहत्था हो गया हो ऐसे शत्रु पर धर्मात्मा पुरुष प्रहार नहीं करते और ये लगातार मेरे ऊपर प्रहार किए चले जा रहे हैं क्या कारण है रावण की समझ में आ गया जब तक मैं अपनी रक्षा का प्रयास करता रहूंगा तब तक राम जी का कोप बना ही रहेगा यह टूटा हुआ धनुष भी यदि हमारी रक्षा कर रहा है तो यह मेरे लिए अस्त्र है इसलिए इसको भी मुझे छोड़ देना चाहिए रावण ने टूटे हुए धनुष के टुकड़े को त्याग दिया लिखा है मूल में मुमोच बीरा उस वीर ने उसको मुमोच छोड़ दिया जैसे ही छोड़ दिया श्री रघुनाथ जी तुरंत मुस्कुराए और उन्हें धनुष की प्रत्यंचा उतार दी प्रत्यंचा उतारने का मतलब युद्ध बंद धनुष की प्रत्यंचा उतार दी और पहले हनुमान जी से बोले बाद में रावण से बोले रावण से इसलिए बाद में बोले कि तुम थोड़े समर जाओ बातचीत करने लायक हो जाओ हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान जी आज आपने जो मेरा युद्ध में पराक्रम देखा है ममवा त्रम्ब कश्यवा इस ब्रह्मांड में ऐसा पराक्रम या मुझमे है या त्रम्बक त्रंबक माने भगवान शिव अंबक होता है नेत्र। भगवान शिव में ऐसा पराक्रम है या तो में ऐसा पराक्रम ममवा त्रम्बक इसलिए आश्चर्य मत करना यहां भगवान ने अपनी भगवत्ता को बिल्कुल स्पष्ट हनुमान जी के सामने कह दिया मैं नारायण अब रावण से बोल रहे हैं ये राम जी का व्यक्तित्व है हे दशकग्रीव मैं समझ रहा हूं आज आप युद्ध में बहुत श्रमित हो गए थक गए विशाद नहीं करें कि हम हार गए युद्ध में ऐसी परिस्थितियां आती जाती रहती हैं आपको थका हुआ जानकर मैं आप पर प्रहार नहीं करूंगा जाओ आप महल में विश्राम करो विश्राम करो औषधि सेवन करो चिकित्सा लाभ प्राप्त करो यदि आपका उत्साह हो तो कल पुनः युद्ध के मैदान में पधारें दासरथी राम रणांगण में आपके स्वागत के लिए प्रस्तुत है यह भाषा है किसके साथ शत्रु के साथ अब राम जी का भगत कोई बने और भाषा उसकी ऐसी हो कि जब बोले तब जहर ही उगले तो उसे राम जी का भक्त कहलाने का अधिकार वाणी से व्यक्तित्व का बोध होता है एक महानुभाव सुना रहे थे कि एक सूरदास महात्मा नेत्रहीन चलते चलते थक गए महात्मा तो थे ही बिचारे तो बीच रोड पे ही एक पेड़ था उसी के नीचे बैठ गए पीपल का पेड़ था पुराने लोग पीपल को काटते नहीं दोनों ओर से रोड निकला हुआ था बैठ गए महात्मा राजा साहब की सवारी निकली तो आगे आगे सिपाही चल रहे थे सावधान खबरदार होशियार महाराजा साहब पधार रहे लोगों को हटा रहे थे बाबा देखा बाबा बैठा हुआ हे महात्मा जाओ राजा साहब की सवारी आ रही है उठो यस महात्मा बोला कि हमको यहां से हटाने की कह रहे हो तभी तो उसने कहा तभी तो क्या बोले तभी तो भगवान ने आपको राजा नहीं बनाया आपको सिपाही बनाया सिपाही जैसी भाषा बोले तो तभी तो भगवान ने आपको सिपाही नहीं तो राजा बना देते। अरे बोले महात्मा तो अंधा है लेकिन पहचानता खूब कैसे पहचान गए कि हम सिपाही है बोले तुम्हारी बोली भाषा से पहचान गए कि तुम सिपाही हो राजकर्मचारी हो महात्मा तो सिद्ध है चलो हमारे से तो हटता नहीं सेनापति से कहा सेनापति ने आकर कहा महाराज ये कोई बैठने की जगह है यहां आप आकर बैठ गए आपको किसी अच्छे उचित स्थान पर जहां बैठने से आपकी भी शोभा हो वहां बैठना चाहिए ले आप सेनापति हैं आपने कैसे पहचाना बोले तभी तो तभी तो का मतलब क्या है बोले तभी तो भगवान ने आपको सेनापति बनाया कि आप ऐसे नहीं कहते कि फेंक देंगे उखाड़ देंगे भाग जाओ यहाँ से आप कहते आपको सही जगह बैठना चाहिए ये सही व्यवस्था बनाने का काम सेनापति करता इसलिए भगवान ने आपको सेनापति बनाया आपकी ऐसी भाषा इसलिए सेनापति बनाया सेनापति से भी नहीं हटे मंत्री आया मंत्री ने आकर प्रणाम किया और बोले महाराज महाराज साहब की सवारी पधार रही है आप कृपया किनारे हो जाएं आपको विक्षेप होगा बोले आप मंत्री जी बोल रहे हैं और आपने कैसे पहचाना बोले तभी तो भगवान ने आपको मंत्री बनाया ऐसी भाषा है तभी तो आपको महाराज का प्रधानमंत्री बना दिया लेकिन प्रधानमंत्री जी हम हटेंगे नहीं हम यहीं बैठेंगे जमाना अच्छा रहा होगा मंत्री ने भी जाकर राजा साहब से कहा महाराज थोड़ा एक महात्मा बीच रोड पर बैठा हटता नहीं एक ही बात कहता तभी तो तभी तो सबको पहचान जाता देखने में अंधाए सबको पहचान जाता राजा को भी कौतूहल हुआ राजा आया आकर के उसने प्रणाम किया बोले महाराज आप कृपा करके रथ पर विराजमान हो जाइए बोले तो आप राजा हैं आपने कैसे समझाया बोले तो तभी तो अब ये लोग भी तो वाहन लेके आए थे हमको बिठा लेते, हम बूढ़े आदमी थक गए लेकिन आपको इतनी बुद्धि दी है कि बूढ़ा महात्मा चलते चलते थक गया होगा आगे कहाँ जाए अंधा वैसे ही है तो आप सवारी की व्यवस्था कर रहे हैं इसलिए तो भगवान ने आपको राजा बनाया तो नौकर जैसी जिसकी भाषा उसे नौकर बनाया सेनापति जैसी भाषा उसे सेनापति बनाया मंत्री के जैसी जिसकी भाषा उसको मंत्री बनाया और राजा के जैसी जिसकी भाषा उसे राजा बनाया इसलिए भाषा सदा संयत होनी चाहिए भाषा कभी असंयत नहीं होनी चाहिए भाषा व्यक्तित्व को प्रकट करती है हमारे भीतर के विचार ही हमारी वाणी के माध्यम से प्रकट होते हैं इसलिए हमारा बाहरी स्वरूप नहीं हमारी भाषा से हमारा भीतरी स्वरूप प्रकट होता है बेन का जो वास्तविक स्वरूप है उसकी भाषा से प्रकट हो गया वो महात्माओं से कह रहा कि तुम लोग बड़े मूर्ख हो बालिशाह बत यूय अधर्मे धर्म मानी नहा अधर्म को ही धर्म माने बैठे हो ये वृत्ति पतिम हित्वा जारम पतिम उपास देखिए कितनी विचित्र बात बोला बोला देखो जैसे कोई स्त्री अपने पति से अन्न वस्त्र आभूषण आदि प्राप्त करे और प्रेम अपने पति से करके किसी दूसरे पुरुष से कर ले जैसे कोई दुराचारणी स्त्री पति का त्याग करके किसी पर पुरुष का सेवन करे ऐसे ही मैं सबकी वृत्ति का विधान करने वाला राजा तुम्हारे पति के समान हूं और तुम हमको छोड़कर किसी दूसरे नारायण का गुण गा रहे हो ये तो वही कहावत हुई देहाती कहावत है खावे खसम को और गावे यार को खा तो रहे हो हमारा और गा रहे हो किसी दूसरे का गुण यह बात महात्माओं से इसने कहा उल्टा स्त्री कहा उनको महात्माओं को दुख हुआ कि यह भगवान की निंदा करता है इतना दुख हो गया उन ऋषियों को कि वे हुंकार करने लगे और उस हुंकार से ही वे बैठे बैठे गद्दी पर उसके प्राण पखेरू उड़ गए यह कथा यह प्रमाणित करती है कि संतों को भजन करके तप करके शक्ति संपन्न बन करके आज पुनः उस हुंकार की आवश्यकता है कि यदि उनकी प्रार्थना को उनके सद्विचारों को शासन प्रशासन स्वीकार करता है तब तो ठीक है नहीं करता है तो आज आवश्यकता है इस हुंकार की संपूर्ण ऋषि समाज संत समाज विद्वत समाज आस्तिक समाज ऐसे हंकार करे के एक हुंकार में गो विरोधी परास्त हो जाएं और संपूर्ण भारतवर्ष की धरती पर गोवंश का संरक्षण और संवर्धन सहज आरंभ हो जाए एक हंकार में ही काम तमाम कर दिया राजा का महात्मा तो चले आए लेकिन अब फिर हालत खराब हो गई बिना राजा के फिर अराजकता फैल गई फिर संतों की शरण में आए तब संतों ने ऋषियों ने बेन के शरीर का मंथन किया बहुत ध्यान से सुने मंथन कोई प्राकृतिक क्रिया स्थूल क्रिया नहीं थी कि उसको मथा हो किसी मशीन से ऐसा नहीं यह मंथन मंत्रात्मक मंथन था प्राचीन काल में यह परंपरा रही है जैसे निमी के देह का पात हो गया तो उनके शरीर का मंत्रात्मक मंथन किया तो मिथि उत्पन्न हुए मैथिल विदेह उत्पन्न हुए और वंश चल पड़ा तो यह प्राचीन परंपरा हमारे सनातन धर्म में रही है आज मंत्रात्मक मंथन ऋषियों ने किया और बेन के शरीर का पाप का अंश निषाद के रूप में उत्पन्न हुआ और पुनः उसका मंत्रात्मक मंथन हुआ ऋषियों ने भगवान से प्रार्थना की तो दाहिने भाग से भगवान नारायण प्रकट हो गए और बाम भाग से अर्ची महारानी प्रकट हो गई बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री प्रथु भगवान की श्री अर्ची महारानी की अत्रतु अथमो राथयितायश पृथुर्ना महाराज भविष्य पृथुस्रवा ऋषियों ने कहा ये प्रथिता यश का विस्तार करने के कारण प्रथु श्रवा होने के कारण ये प्रथु नाम से प्रसिद्ध होंगे और इनकी ग्रहणी भगवती महालक्ष्मी स्वरूपा यह अर्ची नाम से प्रसिद्ध होंगी इस धरे रंशो जातो तत्परा साक्षात भगवती लक्ष्मी है ये साक्षात नारायण अब तो सिद्ध देवता गंधर्व किन्नर सब भगवान की स्तुति करने लग गए ब्रह्मादि देवताओं ने आकर भगवान की स्तुति की भगवान के करकमल में चरण कमल में भगवान नारायण के चिन्हों का दर्शन करके ब्रह्मा जी बड़े संतुष्ट भये और भगवान का अभिषेक किया गया अर्ची महारानी के साथ भगवान दिव्य रत्न सिंहासन पर विराजमान बड़ी शोभा को प्राप्त कर रहे थे श्री यक्षराज कुबेर ने स्वर्ण में सिंहासन दिया वरुण ने श्वेत क्षत्र दिया जिससे जल की फूड़ियाँ झड़ती रहती थी वायु देवता ने दो चमर दिए धर्म ने कीर्ति में ई माला इंद्र ने मनोहर मुकुट दिया यमराज ने दंड दिया ब्रह्मा जी ने वेद में कवच दिया सरस्वती ने हार दिया भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया लक्ष्मी जी ने अविचल संपत्ति दी भगवान शंकर ने दस चंद्राकार चिन्हों से युक्त कोश वाली तलवार दी और अंबिका जी ने ढाल दी सौ चंद्राकार चिन्हों वाली भगवती दुर्गा ने ढाल दी चंद्रमा ने अमृत में अश्व दिए त्वस्टा ने सुंदर रथ दिया अग्नि ने आजगव नाम का धनुष दिया और पृथ्वी ने खड़ाऊ प्रदान की योगमयी पादुकाएं प्रदान की सूर्य ने बाण प्रदान किए आकाश के माने देवताओं ने कभी न कुमलाने वाले पुष्पों की माला प्रदान की और गंधर्वचारण विद्याधरो ने वह नाचने गाने बजाने अंतर्धान होने की शक्ति प्रदान की और ऋषियों ने अमोघ आशीर्वाद प्रदान किया समुद्र ने शंख प्रदान किया सातों समुद्र और सातों नदियों ने पर्वतों ने बिना रोक टोक के उनके लिए मार्ग प्रदान किया सूत मार्ग बंदी जन भगवान की स्तुति करने लगे भगवान ने कहा कि अब बहुत हो गई स्तुति ज्यादा स्तुति मत करो अभी हमने प्रजा की सेवा तो की ही नहीं और आप लोग हमारी स्तुति किए चले जा रहे हैं बंदी जनों ने कहा जिन्हें सपने हूं खेद वरणत रघुवर विशद जस। वेद निरंतर आपका यश गाते हैं कभी वो थकते नहीं है गाते गाते फिर भी आपके यश को पूरी तरह वेद भी गाने में समर्थ नहीं है आप परमात्मा हैं आपके संबंध में जो कुछ सोचा जाए विचारा जाए कहा जाए सुना जाए वो सर्वथा सत्य ही है इसलिए आप हमको रोकिए मत स्तुति करके निवृत्त हो गए सूत सूतमागदी जन कालांतर में भारतीय भूखी प्यासी प्रजा पृथु जी की शरण में आई बोले महाराज हम भूखे मरे जा रहे हैं पृथु जी ने आप लोग खेती नहीं करते बोले महाराज बहुत कुछ करते हैं सारा धन व्यय करके अन्न बीज खरीद खरीद कर धरती में डाल चुके हैं धरती माता ही अन्न का भक्षण कर जाती है वीज अंकुरित ही नहीं होता धरती अन्न खा जाती है ये माता होकर अपने पुत्रों का भाग खा जाती है जान करके पृथुजी को क्रोध हुआ और पृथु जी ने धनुष पर टंकार किया आजगब नाम के धनुष पर अब तो पृथ्वी गाय का रूप धारण करके भागने लगी पृथ्वी का दैविक स्वरूप गो माता का है इसलिए गाय की हत्या संपूर्ण धरती की हत्या है गाय की रक्षा संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा है गाय भागने लगी भगवान पृथु पीछे पीछे जल पड़े भगवान बड़े गो भक्त हैं सदा गाय के पीछे ही चलते हैं पर यहाँ तो विचित्र लीला है क्रोध पूर्वक पीछे चल रहे हैं अंत में पृथ्वी पृथ्वी माता गो जो माता माता जो धरती हैं वे खड़ी हो गईं और उन्होंने कहा कि भगवान आप मुझे समाप्त करना चाहते हैं तो मेरी ये प्रार्थना तो स्वीकार कीजिए आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आप अपनी प्रजा के कल्याण के लिए मुझे नष्ट करना चाहते हैं तो मेरे बिना आपकी प्रजा रहेगी कहां अरे भले ही उर्वरा शक्ति से रहित हो चुकी हूं मुझमें अंकुरण की शक्ति नहीं रहेगी किंतु हूं तो सही कभी ना कभी ठीक ठाक हो जाऊंगी ध्यान दें बेन के काल में पृथ्वी की उर्वरा शक्ति क्यों नष्ट हो गई थी भागवत में लिखा तो नहीं है लेकिन उसका आशय यही है कि बेन के राज्य में गौ और ब्राह्मण दोनों पर अत्याचार शुरू हो गया था गो आधारित कृषि व्यवस्था समाप्त हो चुकी थी इतना अधिक रासायनिक खादों का प्रयोग कर दिया था बेन ने वो राक्षस था ना इतना अधिक रासायनिक खादों का प्रयोग कर दिया था कि उससे सारी धरती बंजर हो गई थी इसलिए पैदा नहीं होता और वही प्रक्रिया चले, चल बेन वाली प्रक्रिया ही चल रही है इस देश में धीरे धीरे धरती धरती उसर बंजर होती चली जा रही है और यही दिन रहा तो वेन का समय आ जाएगा एक धरती में अन्न का कण पैदा नहीं होगा फिर हम कैसे खरीदेंगे विदेश से गेहूं देश गुलाम हो जाएगा और प्रथु जी ने क्या किया पृथुजी ने गो आधारित कृषि करके धरती को फिर उर्वरा बनाया गोबर और गोमूत्र के प्रयोग से ही धरती पुनः उर्वरा बन सकती है तो इसने गाय का तिरस्कार करके धरती को बंजर बना दिया था भगवान बोले मैं दूसरी पृथ्वी की सृष्टि कर दूंगा उस पर अपनी प्रजा को बसा दूंगा तब धरती माता ने कहा भगवान में आपको पहचान गई आपने स्वयं अपने संकल्प से मेरा निर्माण किया है धरो नमः वाच पुरुषाय पर पुषा नाना तनवे गुणात्मने नमः स्वरूपान भवेन भवे न क्रिया कारक विभ्रमोर्मय भगवान प्रसन्न हो गए और धरती माता ने कहा कि मैं साक्षात गाय हूं और गाय पर क्रोध करने से गाय कुछ नहीं देगी अभी तू गाय क्रोध करने वाले को ही नष्ट कर सकती है इसलिए गाय का तो पोषण करो पालन करो गाय की सेवा करो गाय जब प्रसन्न होगी तो पिना जाएगी और जब पिना जाएगी तो जो चाहो सो गाय से दुहलो मैं ही कामधेनु हूं और अब आप दोहन करो प्रसन्न हो गए श्री मनु महाराज और मनु जी ने प्रसन्न होकर के दोहन आरम्भ किया सबसे पहले उन्होंने गौ माता ने कहा बतसंग ये ना हम बदसला धोखे धोक्षे मयान कामान अनुरूपंच दोनम आज हम गोभक्ति का की भूमिका कहकर सीधे पृथ्वी जी की चर्चा करने लगे उसका कारण ये है कि प्रथु जी का चरित्र विशुद्ध एक गोभक्त का चरित्र है और इस चरित्र में यह प्रमाणित होता है कि इस ब्रह्मांड में जिस किसी को जो कुछ प्राप्त है वो सब गोमाता के द्वारा ही प्राप्त है गोमाता की कृपा से ही प्राप्त है क्योंकि सब कुछ का दोहन गाय से किया जा रहा है आप बहुत ध्यान से सुनेंगे इस प्रकरण को गो माता ने कहा कि मैं ही साक्षात पृथ्वी हूं मेरा स्वरूप गाय का स्वरूप है इसलिए मुझसे सब कुछ प्राप्त कर लो अलग अलग बछड़ा बना करके सब कुछ प्राप्त कर लो अब तो सबसे पहले मनुजी महाराज को बछड़ा बनाया पृथ्वी जी ने आदि मानव महामानव राजर्षि मनु तो आदि मानव महामानव राजर्षि मनु को सबसे पहले बछड़ा बनाया और बछड़ा बना करके अपने हथेली रूपी पात्र में भगवान प्रथु ने मनु जी को बछड़ा बनाकर समस्त प्रकार के अन्नादि जो बीज हैं उन बीजों का दोहन कर लिया भैया जितने बीज जितने अन्न चाहे वो फूलों के बीज हों पेड़ों के बीज हों फलों के बीज हों चाहे जितने प्रकार के अन्न हो औषधियां हो, ये सब की सब गाय माता से ही प्रकट है सब कुछ गाय से प्रकट है नारायण कहां तक कहें विश्व भी गाय से प्रकट है और अमृत भी गाय से प्रकट सब कुछ गाय से प्रकट है सारे सृष्टि के बीज गाय से प्रकट हुए हैं ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाया और छंदोमय पात्र में वेद की ऋचाओं का दोहन किया वेद की ऋचाओं का दोहन किया इसका मतलब है वैदिक ज्ञान वैदिक रिचाए भी गोमाता से ही प्रकट हुई है वेद भी गाय से प्रकट है। यहां लिखा है गाय बिना गति नहीं वेद नहीं वेद बिना मति नहीं सच्ची बात है कि यह तो है ही है गाय बिना गति नहीं वेद बिना मति नहीं सच्ची बात यह है कि गाय के बिना गति तो नहीं ही है गाय के बिना वेद ही नहीं है तो मति कहां से आएगी वेद भी गाय से प्रकट है क्योंकि बृहस्पति को बछड़ा बनाकर के ऋषियों ने वैदिक ऋचाओं का दोहन किया है छंदोमय पात्र में ऋचाओं का दोहन किया है वेद भी गोमाता से प्रकट है व्याकरण न्याय ज्योतिष आदि जो छह अंग हैं वे भी गोमाता से ही प्रकट हैं, इंद्र को बछड़ा बनाकर के देवताओं ने अमृत का दोहन किया अमृत भी गाय से प्रकट है इसलिए गाय के रोम रोम में अमृत होता है प्रहलाद जी को बछड़ा बना करके लोहे के पात्र में दैत्यों ने आसव अरिष्टों का दोहन किया ये तमाम प्रकार के जो पदार्थ हैं पौष्टिक पेय उनका दोहन असुरो ने किया गंधर्व और अप्सराओं ने कमलमय पात्र में विश्वावसु को बछड़ा बना करके गो माता से और महाराज जी संगीत माधुरी का दोहन किया संगीत भी गाय से प्रकट है इसलिए विदेश में ये शोध हुआ है शास्त्रीय संगीत सुनाया गया गायों को तो उनका दूध बढ़ गया और ये तमोगुणी संगीत गायों को विदेशी पोप संगीत सुनाया गया तो उनका दूध घट गया ये प्रदेश ये प्रयोग विदेश में हो चुका है इसलिए अब संगीत में भी बांसुरी सुनकर के गाय का दूध बढ़ जाता है स्वाभाविक बढ़ जाता है इसलिए कई गौशालाओं में व्यवस्था हो शास्त्रीय संगीत वाली कैसेट लगा के रखते हैं गाय उसी में मस्त हो जाती है झूमती शास्त्री है शास्त्रीय संगीत में कहावत प्रसिद्ध है भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खड़ी पगुराए उसको कोई चिंता वो संगीत प्रिय नहीं है भारतीय गाय संगीत प्रिय है क्योंकि संगीत उससे ही उत्पन्न हुआ है संगीत गाय से ही प्रकट हुआ है तो विश्वावसु को बछड़ा बना करके गंधर्वों ने संगीत विद्या का दोवन किया गाय की कृपा से संगीत भी प्राप्त हो जाता है और महाराज जी कपिल भगवान को बछड़ा बना करके सिद्धों ने योग सिद्धियों का दोहन किया बासुकी नाग को बछड़ा बना करके सर्पों ने विष का दोहन किया अरिमा को बछड़ा बनाकर के पितरों ने कव्य का दोहन किया गोमाता से ही पितरों का कव्य प्रकट है देवताओं का हव्य प्रकट है और महाराज जी वृक्ष को बछड़ा बनाकर के वृक्षों ने दोहन किया वृक्षों का दोहन किया वृक्ष भी सब गाय से प्रकट हैं, और महाराज जी बैल को भगवान शंकर के वाहन नंदी को बछड़ा बनाकर के गोमाताओं ने भी गोमाता से तृण रूप दूध दुआ घास गाय के लिए चारा वो दुआ सिंह को बछड़ा बना करके अपने डार रूपी पात्र में कच्चा मांस रूपी दूध और जंगल के हिंसक पशुओं ने भी दुहा माने हिंसक जीवों की वही जीविका गाय से ही प्राप्त होती है गरुड़ी को बछड़ा बना करके और कीट पतंग चर फल आदि ने दुग्ध रूप इनको दुहा बटवृक्ष को बछड़ा बनाकर के रसरूप दूध दुहा हिमालय को बछड़ा बना करके, करके अनेक प्रकार की धातुओं को पर्वतों ने दुहा इस प्रकार से सब के अलग अलग पात्र थे और सब अलग अलग पात्रों में और अलग अलग प्रकार के दोहने वालों ने और अलग अलग प्रकार के पदार्थों का दोहन किया इसका तात्पर्य है कि जिसको जो चाहिए सब कुछ सबको गौ माता से प्राप्त हो जाता है बोलो गौ माता की जय सब लोग अपने ही स्थान पर यथावत विराजमान रहेंगे कोई मोबाइल से भी फोटो नहीं खींचेगा चैनल वाले लोग भी उस समय कम से कम महाराज आकर जब तक अपनी आसन पर बैठे कैमरा उनकी ओर न जाए तो अच्छा है और हम लोग तब तक थोड़ी देर कीर्तन कर लेते आप लोग ध्यान से श्रवण करेंगे तीन लोक की संपदा ऋषि मुनि सुर भी से दुई तीन लोक की संपदा ऋषि मुनि सुर भी से दुई तीन लोक की संपदा ऋषि मुनी सुर से दुई आ तीन लोग की संपदा ऋषि मुनि सुर विष दुई दुष्ट के पाप धरा गोसल लीना दुष्ट बेन के पाप धरा सब हर ली भूखी प्रजा पुकार प्रथु गो निग्रह की भूखी प्रजा पुकार प्रथु गो निग्रह किनो धेनु बताइ वत्स से धेनु पन्हावे धेनु बताइ वत्स्य धेनु पन्हावे ग्वाला ले कर पात्र दुग्ध अभिमत दुहला ले कर पात्र दुग्ध अभी मत दुहलावे सुरनर मुनि गंधर्वनाग यक्षराक्षस पितर दुई सुरनर मुनि गंधर्व नाग यक्षराक्षस पितर दुई।, दुई तीन लोक की संपदा ऋषि मुनि सुर भी से तीन लोक की संपदा ऋषि मुनि सुर से दुई तीन लोक की संपदा ऋषि मुनि सुर से दुई तीन लोक की सं पदा ऋषि मुन सुरी से दुई तीन लोक की संपदा ऋषि मुन सुरी से तीन लोक की संपदा ऋषि मुन सुरवी से श्री पृथु जी महाराज ने सौ अश्वमेध यज्ञ किए देवा यी गोचरा देवताओं ने प्रकट होकर भाग लिया निन्यानवे यज्ञ पूर्ण हो चुके थे सौमा यज्ञ चल रहा था इंद्र को भय हो गया कहीं इंद्रासन न ले ले बुरा न माने ये तो ऐसा ही भय था जैसे कोई कलेक्टर साहब जिलाध्यक्ष महोदय अपने भवन से निकले और उनको देख के चपरासी डर जाए कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारी गद्दी छीन लें हमारी गद्दी पर खुद बैठ जाए अब सोचो कलेक्टर को देखकर चपरासी का यह भय करना कि यह हमको हटाकर खुद ही चपरासी न बन जाए यह संभव है क्या जिन भगवान की सृष्टि में असंख्यों इंद्र हैं वे भगवान भला क्यों इंद्र पद चाहेंगे पर क्या करें संसार की अवस्थाई ऐसी है भगवान की माया बड़ी प्रचंड है इंद्र ने विघ्न किया आपके अश्वेधी अश्व का अपहरण कर लिया आपका पुत्र रक्षा में खड़ा था जिसका नाम अंतरधान भी हुआ और विजिताश्व नाम भी हुआ उसने इंद्र को पहचाना नहीं क्योंकि इंद्र सन्यासी का वेश बनाकर आया भागवत में लिखा ये महात्माओं के भेष को कलंकित करने के में बड़े बड़े लोगों ने भी कसर नहीं छोड़ी अरे भाई चोरी करने के लिए भेष क्यों बनाया और कोई भेष बनाता पर ये भेष इसलिए बनाया कि इस भेष में कौन पूछेगा ये बात वो घोड़ा चुराया घोड़ा ले जा रहा था विजता सुने कुछ नहीं कहा महात्मा है महात्माओं को क्यों रोका जाए उसी समय त्री ने कहा कि दुष्ट इंद्र है बोले हमको तो नहीं दिखाई पड़ता इंद्र के रूप में तो वहां लिखा है महाराज यज्ञशाला के निकट बंधी हुई जो महर्षि अत्रि की गाय उसके मूत्र का स्पर्श जैसे ही विजितासु ने अपने नेत्रों से किया गोमूत्र का स्पर्श उसी समय इंद्र की माया कट गई और उसे इंद्र दिखाई पड़ने लग गया दृष्टि को दिव्य बनाने वाला है गोमूत्र इंद्र की माया कट गई ललकारा इंद्र को इंद्र डर के मारे गोभक्त की ललकार भला कैसे सहन कर सके अश्व छोड़कर इंद्र चला गया तब से आपके पुत्र का नाम हो गया विजिताश्व इंद्र के हाथ से भी जिसने अश्व को जीत लिया द्वारा इंद्र फिर आया चोरी करने अबकी बार उसने चोरी करने के लिए दूसरी विद्या का सहारा लिया इसको कहते इंद्रजाल जादू टोना ये जादू टोना के प्रवर्तक इंद्र ही हैं। इसलिए इनकी विद्या का इंद्र की माया को इंद्रजाल कहा जाता है आज भी महाराज ऐन्द्रजालिक ऐसे विचित्र होते हैं विचित्र होते हैं महाराज जादूगर भी आपने सुना होगा कुछ दिन पूर्व इसी देश के एक जादूगर ने एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को ही गायब कर दिया सभा में बोले हमारे ऊपर केस न हो हमें अभय आश्वासन दिया जाए निर्भयता का आश्वासन दिया जाए तो हम यहां से इस सभागार में उपस्थित मुख्यमंत्री को गायब कर सकते जादू विद्या गायब कर दिया उसने राजस्थान की घटना सुना होगा आपने तो महाराज आज भी ऐसा चमत्कार है। हमको एक बचपन की घटना याद है एक जैन संप्रदाय का बड़ा भारी मेला हुआ था हम भी उसमें गए थे दस ग्यारह वर्ष की आयु रही होगी तो एक बहुत बड़ा जादूगर आया उसको रात्रि को आठ बजे से अपना जादू दिखाना था वो तो आठ बजे की बजाय नौ बजे आया और कई राजनयिक लोग भी वहां बैठे थे कलेक्टर कमिश्नर भी बैठे थे एसपी भी बैठे थे अधिकारी लोग भी थे और भी तमाम लोग थे और ठीक एक घंटे लेट आया हमारा ये प्रतीक्षा बड़ी कठिन होती है लोग कहते थे बताओ इतनी देर अब तक नहीं आया अब तक नहीं आया अब तक नहीं आया अब तक नहीं आया ठीक नौ बजे एक घंटा लेट आया और बोला कि हम जानते हैं कि आप लोग हमारे विलंब से आने से बहुत नाराज हैं कि बताइए टाइम की कोई कीमत नहीं पहली बात तो यह है कि यह भारतीय समय है जो एक घंटे लेट चलता है उसने एक चुटकी ली कि प्रायः लोग ऐसे हैं लोगों ने यह भारतीय समय नहीं भारतीय समय तो बहुत पक्का समय भारतीय समय लेकिन लोगों ने प्रकृति बना ली कहीं भी जाओ प्रायः कथाओं है एक डेढ़ घंटे बाद लोगों की उपस्थिति होती है ऐसा होता है लेकिन हम बिल्कुल सही समय से उपस्थित हुए हैं आप लोगों की घड़ी गलत चल रही है लोग नहीं, नहीं आप गलत बोल रहे हैं ठीक नौ बज रहा है अरे आप लोग अपनी घड़ी फिर से मिलाइए उसमें ये मोबाइल नहीं चले थे सब घड़ी वाले थे सब ने अपनी अपनी घड़ी देखी आश्चर्य मानेंगे सच्ची घटना है प्रत्येक व्यक्ति जो भी घड़ी बांधे था सबकी घड़ी में 9 बज रहे थे और उसने कहा सब अपनी घड़ी मिलाओ सब अपनी घड़ी देखते सबकी घड़ी में 8 बज गया सबकी सुई एक घंटा पीछे हो गई सब आश्चर्यचकित हो गए बोले देखो मैं बिल्कुल ठीक समय से आया हूँ ठीक आठ बज रहा है महाराज बहुत देर तक तालिया तालियां बजती रही फिर बोले लोग विश्वास नहीं करते हैं कि द्रौपदी का चीर कैसे बढ़ाया होगा वो तो परमात्मा ने बढ़ाया मैं तो जादूगर हूं ऐसा कहके उसने कहा एक रूमाल अपनी जेब से निकाला और रूमाल ऐसे दिखाया सबको फिर ऐसे फेंक दिया तो रूमाल एक गमछा बन गया फिर पैंका तो और बड़ा हो गया पर धोती बन गया और उसी को कोई कपड़ा दूसरा नहीं पूरे मंच पर धोतियों का अंबार लगा दिया उसने आश्चर्य की बात है अब फिर सबको बटोर के ऐसे ऐसे करते करते करते करते एक रूमाल फिर से बच गया फिर जेब में रख लिया ये अपनी आंखों से देखी घटना है भैया जब एक साधारण जादूगर किसी विद्या या मंत्र के प्रभाव से या नजरबंदी के प्रभाव से ऐसा जादू दिखा सकता है तो मायापति भगवान उनका जादू ये सारा जहान है सारा संसार है इस संसार रूपी जादू का रहस्य कौन जान पाएगा बड़ा कठिन है सब लोग मोहित हैं इस जादू को देख करके बाजीगर हैं ठाकुर जी बाजीगर हैं श्री मुलुकदास जी कहते हैं बाजी गरी बाजी गर पसारी बाजी भूल भुलाया सब काजी बाजी करे पसारी बाजी भूल भुलाया सब काजे बाजी करे पसारे काजी भूल भुलाया सब काजी देखा में मुल्ला बोराना देखा में मुला नाहक पढ़े किताब पुराना नाहक पढ़े किताब पुराना है हजूर वह दूर बतावे बांग धों किसे सुनावे सुना हजूर वह दूर बतावे बाँग धों किसे सुना रोजा करे निमाज गुजारे उरस करे उतम उर मारे रोजा करे नमाज गुजारे उरस करे उदम उर जा रे बाजी करे पसारी बाजी कुछ भुलाया सब काजी पसारी भूल भुलाया जी परमात्मा हजूर है हर समय उपस्थित है फिर चिल्लाते किसके लिए हो बांग जिकीर्दो किसे सुनावे दिन में रोजा रखते हैं नमाज पढ़ते हैं और फिर रात्रि में मांस खाते हैं जीव की हत्या करते हैं हिंसा करते हैं ये किसने सिखाया वो भी मुल्ला बड़ा कसाई वो भी मुल्ला बड़ा कसाई जिन तुमको तदबीर सिखाई जिन तुमको तदबीर सिखाई है बेपीर पीर पीर कहावे बेपीर पीर ओ पीर कहावे है तो बेपीर पराई पीर को नहीं जानते पर नाम उनका पीर है है बेपीर पीर कहावे मुरीद मुरीद कह हैदबीर सिखावे है बेपीर पीर ओ पीर कहावे मुरीद, कह मुरीदीर सिखावे ऐसा मुर्शिद कब हूं न करिए ऐसा मुर्षिद कबू न करिए मुर्शिद माने गुरु ऐसा मुर्शिद कब हू न करिए ऐसा मुर्शिद कबू न करिए खून करावे किस से डरिए खून करावे से डरिए अपने मूड चढ़ावे अपने मूड चढ़ावे पैगंबर का धोखा लावे पैगंबर का धोखा लावे बाजी करे पसारी बाजी भूल बुल बुलाया सब काजी बाजी भूल भुलाया ऐसा करे जो कोई ऐसा मुर् करे जो कोई दो जख जाया परेगा सोई जाए परेगा सोई इंसान की प्रेरणा देने वाले को जो अपना आचार्य के रूप में वर्ण करेगा गुरु बनाएगा उसे नरक जाना पड़ेगा दर्द मंद दुर्वेश कहावे दर्द मंद दुर्वेश जो मुही राम की रीज बतावे जो मुहि राम की रीज बतावे।, बतावे बाजी गरे पसारी बाजी फूल बुलाया सब बाजी बाजी गरे पसारे बा भूल बुलाया सबका साहब को बैठे लोलाई साहब को।, को बैठे लोलाई काहू की नहीं रही तमाई काहू की नहीं रही तमाई पांच तत्व से रह पांच तत्व से रहें सो दरवेश खुदा का प्यारा सो दरवेश वही संत का है, का वही है वही फकीर है वही परमात्मा को प्रिय है जो प्यासे को देवे पानी जो प्यासे को देवे पानी बड़ी बंदगी मोहम्मद मानी बड़ी, बड़ी बंदगी, बंदगी मोहम्मद बड़ मानी जो भूखे को अन्न खवावे जो भूखे को अन्न खवावे सो साहिब का पावे सो साहिब का पावे अपने मन तदबीर कराई अपने मन तदवीर कर आई साहब के दर होए बढ़ाई साहब के, के दर, दर होए बढ़ाई यदि हमारा जीवन ऐसा है तो जो फकीर ऐसा कोई होए जो फकीर ऐसा कोई होए जो फकीर ऐसा कोई होए जो फकीर ऐसा कोई होए फिर बेबाक पूछे न कोई फिर बेबाक ना पूछे कोई छाड़े गुस्सा जीवत मरे छाड़े गुस्सा जीवत मरे क्रोध का त्याग कर दे जीते जी मर जाए छाड़े गुस्सा जीवत मरे छाड़े गुस्सा जीवत मरे ते इजरायल सिजदा करे ते इजरायल सिजदा करे उसको इज़राइल सिजदा नहीं करना पड़ेगा इज़राइल उसको सिज़दा करेगा दंडवत करेगा अपना सा दुख सबका जाने अपना, अपना सा दुख सबका जाने दास मलुका किस को माने दास मलू का किस को माने।, माने बाजी करे पसारी बाजी भूल भुलाया सब का जी बाजी करे पसारे बारी बोल बुलाया सब काजी देखा में मुल्ला बोराना देखा में मैं मुला बौराना नाहक पढ़े किताब पुराना नाहिक पढ़े किताब पुराना श्री वृंदावन बिहारी ला बाजी करे पसारी बाजी भूल भूलाया सब काजी सब भूल गए महाराज बड़ा कठिन है महाराज जादू का रहस्य समझना एक जादूगर आया राजा से बोला हम जादू दिखाना जानते बहुत बढ़िया जादू बोले हम बहुत जादू के शौकीन हैं पर हम देखते देखते बहुत समय हो गया सब जादू पुराने हो क्यों एकदम ऐसा जादू दिखाओ जो कभी देखा ना गया ठीक तो है महाराज प्रयास करना पड़ेगा ऐसा जादू कहां से दिखा मे पर कह रहे तो ठीक है प्रयास करते दिखाने का बातचीत कर रहा था वो जादूगर खेल उसने शुरू कर दिया बिना बताए कि मैं खेल दिखा रहा हूं और जितने लोग थे बैठे थे बहुत ध्यान से सुनेंगे इस बड़ी रोचक घटना है तो सबने देखा कि आकाश में युद्ध के बाजे बज रहे हैं सबको बड़ा आश्चर्य हुआ आसमान में बाजे कैसे बज रहे हैं सब देखने लगे भयंकर युद्ध हो रहा है आकाश में दिखाई नहीं पड़ता बाजे बज रहे हैं। थोड़ी थोड़ी देर में ऊपर से रक्त की बूंदे गिरने लग गईं हाथ पैर कट कट करके गिरने लग गए ये क्या है महाराज अरे बोले महाराज देवासुर संग्राम छिड़ा हुआ आकाश में एक तरफ देवता एक तरफ राक्षस है अब देवता कमजोर पड़ रहे हैं मुझे सहायता के लिए जाना पड़ेगा लाओ महाराज कब चलाओ मैं देवताओं को विजयी बनाऊंगा लोग तो सोच रहे थे कि ऐसे जादू का खेल दिखाने वाला बड़ा वीर है राजा ने कबच हथियार सब मगा दिए कबच बांध करके ढाल तलवार लेकर के धनुष बाण तरकस भरा हुआ लेकर के और तुरंत उसने अपने झोले से अपनी झोली से एक कच्चे सूत का पिंडा निकाला ऐसे फेंक दिया आकाश में वो पिंडा बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते, बढ़ते, बढ़ते, बढ़ते बहुत ऊपर चला गया वो जादूगर उस कच्चे सूत के धागे को पकड़ के चढ़ता चढ़ता चढ़ता चढ़ता चढ़ता चढ़ता बहुत लोग देखते वो वो वो गया गया वो गया गया चला दिखाई नहीं पड़ता है ने कहा आश्चर्य है कच्चे सूत पे चढ़ गया इतना तगड़ा आश्चर्य की बात है सब चमत्कारी चमत्कार है बाजे बड़ी जोर से बज रहे थे थोड़ी देर में उस जादूगर का पैर कट के गिरा फिर दूसरा पैर कट के गिरा फिर हाथ कट के गिरा फिर एक एक करके सब अंत में सिर कट के नीचे गिर गया बाजे बंद हो गए ओ, बड़ा भारी वीर टुकड़े टुकड़े हो गया पर युद्ध में पीठ नहीं दिखाई वीर को प्राप्त हो गए। आकाश में आवाज आई देवता विजयी हुए धन्य है इस जादूगर को इस नट को लड़के देवताओं को विजय प्रदान करा दी और महाराज महाराज जादूगर जाते जाते अपनी पत्नी को नटनी को वो धरोहर के ऊपर राजा के यहाँ रख के गया था कि मैं जा रहा हूँ लौट के आऊँगा तो हमारी पत्नी हमको दे देना अब तो उसने देखा मेरे पति तो मर गए तो वो सती हो गई बहुत मना किया राजा ने पर अपने पति के अंग प्रत्यंग बटोर करके जीवित ही अग्नि में प्रवेश कर गई सती हो गई लोग सोचने लगे करे हम तो सोचते थे कि बहुत अच्छे संस्कार वाले लोगों में सतीत्व रहता होगा ये बताओ नटनी नाचने गाने वाली जादूगरनी इसको भी इतना बड़ा सतीत्व पतिव्रता नारी सती हो गई सब जय जयकार कर रहे थे अब महाराज सती हो गई तो भोज भंडारा जो कुछ होता सब राजा ने करवाया इसके बाद दरबार में एक गोष्ठी की गई श्रद्धांजलि सभा का समायोजन समा किया गया भाई वीर पुरुष चला गया उसकी पत्नी सती हो गई कोई कहता था स्मारक बनाना चाहिए कोई कहता था कि ताम्रपत्र पर घटना लिखानी चाहिए कोई कुछ कहता था तब तक वो सूत का धागा आया उसी से उतरता हुआ वो फिर से आ न उसने कहा महाराज आप लोगों के आशीर्वाद से देवता विजय हुए मैं तिलक विजय का लगवा के आ रहा हूं आप आशीर्वाद दीजिए और मेरी पत्नी हमको वापस कीजिए उसने कहा महाराज अरे भाई तुम तो मर गए थे कट कट के तुम्हारा अंग प्रत्यंग गिर गया और तुम्हारी पत्नी सती हो गई और फिर ये कैसे कुछ समझ में यार हम लोग सो रहे हैं कि जग रहे बोले ना सो रहे हो ना जग रहे हो आप लोग दरबार में बैठे हो महाराज जल्दी करो हमारी घरवाली हमको दे हमको जाना बहुत दूर सब लोग बोले ऐसा क्या बोलता भाई तेरी पत्नी सती हो गई देखो महाराज हम गरीब आदमी हैं पर हमारी पत्नी पर आपका मन खराब हो ये ठीक नहीं है आपने महल में छिपा रखा है छोटे मुंह बड़ी बात करता है क्या जर्र करता है यदि मेरे महल में तेरी पत्नी निकलाई तो नहीं निकली तो बोले महाराज निकलेगी वही है ही तो जाएगी कहां अरे सबके देखते देखते वो चिता में जल के भस्म हो गई सती हो गई महाराज झूठ मत बोलिए आपके महल में ही है बोले निकाल के दिखा निकाल के दिखा दिया तो पूरा राज्य दे दूंगा बोले महाराज राज्य आपके पास ही रहे हमें तो इनाम देना हमको राज्य नहीं चाहिए आप ही पालन करो उसने जैसे अपना डमरू बजाया सो अलगोजा बजाते हुए नटनी नाशते कूदते महल से बाहर आ गई बोरे ये जल गई थी मर गई थी इसकी तो सब राख बटोर के गंगाजी में फेंक आ ये कहां से आ गए सब हक्के बक्के से बैठे थे जादूगर बोला इस कुछ असलियत में कुछ भी नहीं हुआ ये सब नजर बांधकर हमने ये खेल जादू का दिखाया अब ये हमारा खेल था ना हम कटे मरे ना ये जली कुछ नहीं हुआ ना न संग्राम हुआ ये जादू का खेल था अब हजूर राज्य अपना अपने पास रखिए हमें तो इनाम दीजिए कहीं घटी हुई यह घटना ऐतिहासिक अब सोचिए कि जब एक इंद्रजाल विद्या को जानने वाला राजा के सहित इतने बुद्धिमान और पढ़े लिखे लोगों को चक्कर में डाल सकता है तो भगवती बागदेवता सरस्वती जिनके मुखार बिंद में विराष्टी है वागी भगवती वाग शक्ति के अधिष्ठात्री देवता भगवती सरस्वती जिनकी जिह्वाप से प्रकट होती है लक्ष्मी वक्षसी। लक्ष्मी जिनके वक्षस्थल में विरासती है यस्यास्ते ज्ञान शक्ति निरंतर जिनके हृदय में विद्यमान रहती है ऐसे जो भगवान हैं नृसिंह हैं उनका हम भजन करते हैं तो नारायण उनके जादूगर को कौन जान सकता है पर ध्यान दें जादूगर के जादू में सब मोहित हो जाते हैं पर जादूगर की सेवा में रहने वाला एक छोटा लड़का होता है उसको जादूगर जमूड़ा कहता है जमूड़ा तो वो जमूड़ा जो होता वो भी कम जादूगर नहीं होता वो भी सब कला जानता है वो मोहित नहीं होता और जादूगर जमूड़े के साथ बातचीत करता जाता है और खेल दिखाता चला जाता है ऐसे ही माम प्रपद्यंते माया में ताम तरंती ये माया है जादू है तो ये जादूगर की शरण चले जाओ भगवान के जमूड़ा बन जाओ तो फिर माया मेहताम तरंत थे इस जादू के दर्शक मत मनो इस जादूगर के जमुड़ा बन जाओ उसके शरणागत भक्त हो जाओ फिर माया मेहताम तरंती थे भगवान का जमूड़ा बन जाओ तो माया अपना प्रभाव नहीं डालेगी इसलिए भगवत शरणागति की विशेष महिमा है बिना भगवत शरणागति के जीव भगवान की इस प्रचंड माया से मुक्त नहीं हो सकता यही भगवत शरणागति का यही भगवत शरणागति का महात्म्य है तो इंद्रजाल प्रकट किया और अश्व को उसी इंद्रजाल विद्या से चुरा ले गया अंतर्धान कर दिया तब प्रथु जी को कोप हुआ और श्री पृथुजी ने देखा अपने धनुषवाण की ओर ध्यान से सुने अत्रिजी ने कहा महाराज क्या देख रहे हैं धनुषवाण की तरफ यज्ञ में अनुष्ठान में दीक्षित यजमान को क्रोध नहीं करना चाहिए क्रोध करते ही उसका अनुष्ठान नष्ट हो जाता है इसलिए कोई भी आयोजन हो अनुष्ठान हो बड़े से बड़ा काम हो बिना लाड़ी झगड़ा के करो प्रसन्नता पूर्वक करो डांट डपट क्रोध फटकार करने से कार्य बिगड़ जाता है मैं आचार्य हूं यज्ञ का कोई समस्या है तुम उसको बताओ बोले महाराज देवताओं का बलबड़ा है इसलिए हम लोग यज्ञ करते हैं और देवराज इंद्र ही यज्ञ में विघ्न कर रहा है ऐसे इंद्र की हमें आवश्यकता नहीं है अत्रिजी हंसने लगे बोले बदल देते हैं इंद्र को कोई बात नहीं ये तो अपने बाएं हाथ का खेल है ये थी संतों में, ब्राह्मणों में शक्ति संकल्प करने लगे कि इंद्र अपने आसन के सहित यज्ञ कुंड में स्वाहा हो जाए इंद्रासन हिलने लग गया इंद्र भगवान की शरण में गया और भगवान इंद्र के सहित यज्ञशाला में प्रकट हो गए बोलो यज्ञेश्वर भगवान की गये। गये। भगवान ने कहा आप तो मेरे ही स्वरूप हैं आपको इंद्र पद की आवश्यकता नहीं है किंतु फिर भी इंद्र के मन में अज्ञान के कारण ऐसा भाव आया कि आप सौ अशु यज्ञ करके कहीं इंद्र न बन जाए आप इंद्र के अपराध को क्षमा करें और इसे अपना मित्र मान लें सतक कृतुम परिसज्य विद्वेश विसर्ज यहां हमारा जी लिखा है स्प्रशंत पादयो प्रेमणा ब्रीड़ितम श्वेन कर्मणा कर्मणा शतक परिश्वज विद्वेश इंद्र ने आकर अपना मस्तक प्रथु जी के चरणों में रख दिया बड़े लोग होते कैसे हैं ध्यान दें प्रथुजी बहुत से लोग ऐसे होते हैं गलती बन गई अपराध बन गया अब अपराध करने वाले को अपराध बोध हुआ तो वह आकर जिस अपने से बड़े के प्रति अपराध बना है वो चरणों में आकर पड़ गया रो रहा है प्रणाम कर रहा है महाराज क्षमा कर दीजिए और जिसके प्रति अपराध बना है ऐसे देख रहे हैं इधर प्रणाम के इधर देख रहे हैं ठीक नहीं बड़प्पन इसी में है चाहे जितना बड़ा अपराधी हो यदि वह चरणों में पड़ा है क्षमा है पृथ्वी ने देखा इंद्र लज्जित होकर चरणों में पड़ा है आपने उसी समय का त्याग कर द्वेष तो था ही नहीं आपके भीतर उठाकर उसको हृदय से लगा लिया कहा इंद्र अब ऐसा कभी नहीं करना बोलो भक्तवत्सल भगवान की हां बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनको पता चल जाता है कि चाहे जो अपराध कर दो फिर कहो क्षमा तो फिर क्षमा तो ऐसी क्षमा मांगने वालों की क्षमा व्यर्थ है ऐसे लोग क्षमा के अधिकारी नहीं होते एक बार गलती बने दो बार गलती बने तीन बार गलती बने चलो ठीक है लेकिन बार बार गलती भी करे फिर क्षमा मांगे फिर गलती करे फिर क्षमा मांगे तो उसका क्षमा मांगना कोरा दम्भ है नाटक है वो क्षमा व्यर्थ है क्षमा कहते ही उसको है कि व्यक्ति अपने हृदय से अपने अपराध को स्वीकार करे और द्वारा उस प्रकार का अपराध न करने की प्रतिज्ञा करे ऐसा करके कोई चरणों में प्रणाम करता है तो उसका अपराध क्षमा हो जाता है उस अपराध को नरकादी में जाकर भोगना नहीं पड़ता और जो अपराध करते हैं फिर क्षमा मांगते फिर अपराध करते फिर क्षमा मांगते उनका क्षमा भी व्यर्थ हो जाती है इस लोक में भी उस पाप का फल उन्हें भोगना पड़ता है अब परलोक में भी उस पाप का फल उनको भोगना पड़ता है इंद्र को क्षमा कर दिया और अब पृथु जी ने भगवान की स्तुति की बहुत समय हो गया हम पृथु जी की स्तुति नहीं कह पाए लेकिन आज हम कहेंगे गोमाता की चर्चा तो निरंतर हो ही रही है पर ये अद्भुत सत्संग की चर्चा है बहुत अद्भुत प्रसंग है छोटी स्तुति है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ केवल नौ श्लोक है पर बड़ी सार गर्भित स्तुति है बरा विभो त्वरदेश बुधा कथम व्रणीते गुणविक्रिया ये नमी सी देना तानीश कैब्यपते व्रणन च बहुत सुंदर बात हे कैवल्यपते हे मोक्षाधिपति भगवान मोक्षाधिपति हैं और और चीजें और और देवी देवताओं के पास मिल जाएंगी लेकिन यदि संसार चक्र से मुक्ति चाहिए तो उसका एकमात्र साधन है भगवत शरणागति भगवदाश्रय सत्य कहो तो ही शक्ति सुदृढ़ शरण बतायो इसलिए हे मोक्षाधिपति आप कृपा करें हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं मोक्षाधिपति से मोक्ष मांग लो बोले मोक्ष भी नहीं चाहिए आप तो ब्रह्मादि देवताओं को भी वरदान देने में समर्थ हैं। बरान विभोत्द बरदेश्वराद वरदेश्वराद बरान ददाती बरदा तेसापी ईश्वर बरदेश्वर श्री वरदराज भगवान वर देने में समर्थ ब्रह्मादि देवता उनके भी आप स्वामी हैं आप वरदराज हैं श्री कांची वरदराज भगवान की आप वरदराज प्रभु हैं आपसे हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए और देवताओं को दुर्लभ भोग भी नहीं चाहिए भैया दो ही चीजें हैं या तो भोग या मोक्ष उपनिषद में लिखा है जो प्रेय का त्याग करता है उसे श्रेय की प्राप्ति होती है का मार्ग प्रेय का मार्ग है और भोगों से विरक्त तो होकर कल्याण का मार्ग मोक्ष का मार्ग मार्ग वो श्रेय का हे नाथ हे मेरे नाथ आप ही मुझे प्यारे लगे आप ही मुझे अच्छे लगे ये प्रार्थना पूज्य राम सुखदास महाराज कराते थे आप ही मुझे प्यारे लगे आप ही मुझे अच्छे लगे तो भोग तो चाहिए नहीं ना धरती के चाहिए न स्वर्ग के चाहिए तब चलो मोक्ष ले लो क्योंकि दो ही चीजें हैं या भोग या मोक्ष मोक्ष ले लो बोले तानिश कैवल्य पते बणे नोक्षाधिपति मुझे भोग तो नहीं ही चाहिए मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए भगवान बोले दो ही चीजें हैं या तो भोग या मोक्ष फिर क्या चाहिए यहाँ ध्यान दें यहाँ ध्वनि है कि भोग भी आप देते हैं मोक्ष भी आप देते हैं ना हमको भोग चाहिए न मोक्ष चाहिए हमें तो आपसे आप चाहिए हम आपको चाहते हैं न भोग चाहते हैं न मोक्ष चाहते हैं आप मिल जाइए आप मिले रहिए भगवान ने कहा चलो भोगों में तो एक दोष है कि वे नारकीय जीवों को भी उपलब्ध हैं और स्वर्गा लोगों में भोग भोगने के बाद देवताओं का अज्ञान बढ़ रहा है अज्ञान नष्ट नहीं हो रहा है उनके भोग भी विनाशी है उनको देवलोक से भी नीचे गिरना पड़ता है यह दोष वहां के भोगों में है पर मोक्ष में तो आवागमन का चक्र छूट जाता है मोक्ष में तुम्हें क्या दोष दिखाई पड़ रहा है मोक्ष क्यों नहीं चाहिए मोक्ष तो चरम पुरुषार्थ है परम पुरुषार्थ वो क्यों नहीं चाहिए बहुत सुंदर बात है आह कहते मोक्ष कौन सा मोक्ष कैवल्य मोक्ष ब्रह्म में लीन होने वाला मोक्ष नहीं चाहिए क्यों बोले इसलिए नहीं चाहिए बहुत प्यारी बात है भगवान पृथु कह रहे हैं नका मे नाथ तद्य हम क्विन्न न ुष्मरणाम बुजा सवा महत्मान्तर हृदया मुखच्युतो विधत् स्व कर्णयुतमेश नाथ ये मोक्ष इसलिए नहीं चाहिए कि उस मोक्ष की अवस्था में आपकी लीला कथा सुनने का सुख नहीं मोक्ष में दोष यह है कि जब हम ब्रह्म में लीन होकर अपनी सत्ता को खो देंगे ब्रह्म ही बन जाएंगे तो ब्रह्म बनकर ब्रह्म के नाम रूप लीला का स्वाद नहीं ले पाएंगे मिश्री बनकर मिश्री का स्वाद नहीं लिया जा सकता है आस्वादक बनकर मिश्री का स्वाद लिया जा सकता है अब देखो ये मिश्री है कई बार लोग सोचते हैं महाराज बीच बीच में मुंह में क्या डाल लेते हैं एक जगह तो हमको हंसी आ गई एक जगह हम कह रहे थे तो बोले महाराज आप भी कोई ना कोई चीज खाते हैं बीच में क्या खाते हैं तंबाकू खाने का मना किया तो किसी ने शायद शंका कर लो कि कोई चीज मुंह में डाल लेते हैं ऐसे कुछ नहीं मिश्री है और कुछ नहीं है अब इस मिश्री को मिश्री का स्वाद नहीं है और हमको ये बिचारी मुंह में भूल जाएगी पर इसको अपना स्वाद नहीं है हमको इसका स्वाद मालूम है मिश्री न खाएं तो मीठी कथा कैसे कहें तो मिश्री मिश्री बनकर मिश्री का स्वाद नहीं लिया जा सकता आस्वादक बनकर मिश्री का स्वाद लिया जा सकता पूज बक्सर वाले महाराज जी कहते थे दो चेंटा, उनमें मंत्रणा भाई के हाथरस का बूरा बहुत प्रसिद्ध है बिना केमिकल का बूरा वहां बनता है चले बूरा का स्वाद लिया जाए दोनों चले चलते चलते चलते चलते हो सकता यहीं से चले पहुंच गए हाथरस, एक दुकान पर जहां बुरा तैयार होता था वहां पहुंचे एक ने तो एक छोटा सा छिद्र देख लिया उसी में रह गया बोले चलो आ गए अब तो जब घोटेगा बुरा तो कुछ न कुछ घोटने में छिटक करके नीचे गिर जाएगा जितना गिर जाएगा उतना हम खाएंगे और लंबे समय तक उसका स्वाद लेंगे और दूसरा चेंटा बोला अब हम धैर्य धारण नहीं कर सकते वो तो चढ़ते चढ़ते उसी कड़ाह के कनाट पर पहुंच गया जहां जोर से घोटा चल रहा था और महाराज एक झटका लगा उसी में गिर गया वो गया तो इसलिए था कि हम बुरा का स्वाद लेंगे लेकिन थोड़ी देर में खुद ही बुरा बन गया तो उस बेचारे को कहा से स्वाद मिला उसको स्वाद नहीं मिला श्री पृथु जी कह रहे हैं भगवान मुक्त हो जाने के बाद कैवल्य मोक्ष को प्राप्त हो जाने के बाद आपकी लीला कथा सुनने का सुख कौन लेगा उसका स्वाद कौन लेगा हे नाथ भगवान ने क इसमें भी स्वाद आता अरे बोले महाराज आपके कथा कीर्तन में कितना स्वाद आता ये तो प्रेमियों से पूछो इन दो कानों से सुनकर हमें संतोष नहीं होता आप ऐसी कृपा कीजिए दस हजार कान मुझे प्राप्त हो जाए विध स्व कर सारे शरीर में कान ही कान हो जाए ये मतलब नहीं इन दिए आपकी कथा सुनने के लिए मेरा रोम रोम श्रवण बन जाए मैं रोम रोम से आपकी कथा सुनूं भगवान ने पूछा पृथु जी मेरी कथा में इतना स्वाद आपको क्यों आ रहा है बोले ये महापुरुष जब आपकी कथा कहने लग जाते हैं तो इनकी वाणी से जो शब्द प्रकट होते हैं शब्द वायु रूप होते हैं वायु के व्याघात से ही तो शब्द प्रकट होता बिना हवा के शब्द कैसे बनेगा शब्द गुणकम आकाशम वायु और आकाश इसके संयोग से ही शब्द निष्पन्न होता है बहुत सुंदर बात पृथु जी कह रहे हैं जब सामान्य व्यक्ति बोलता है तो उसकी वाणी से वायु रूप शब्द प्रकट होते हैं किंतु जब भगवान का भक्त बोलता है तो वे रूप शब्द सामान्य शब्द नहीं होते हैं और भक्तों के हृदय में आपके चरण कमल अविचल भाव से विराजमान होते हैं और वे वायरूप शब्द जब चरण कमलों का स्पर्श करके बाहर आते हैं तो उन शब्दों में चरण कमल मकरंद की सुगंध होती है और वो सुगंध नाक से नहीं जाती वो सुगंध कान से सुघी जाती है कथा सुनकर आपके चरण कमलों की सुगंध का अनुभव हो जाता है नाथ अनंत जन्मों से बासना की शराध बदबू भीतर भरी बही भी है पर कर्ण के माध्यम से जब आपके चरण कमल का मकरंद भीतर प्रवेश करता है तो दुर्गंध सदा सर्वदा के लिए समाप्त तो हो जाती है हृदय आपके चरण कमलों की मकरंद सुगंध से भर जाता है और ऐसे हृदय को छोड़कर आप फिर कभी कहीं जाते नहीं हैं सऊतम शलोक महन मुखच्युतो भोज सुधा कणानीला स्मृतिम पुनर्विस्मृत तत्व वर्तमानी नाम नो वितरत्यलं विबरई बहुत प्यारे भाव वो आपकी कथा जो महापुरुषों की वाणी से निस्तृत है जिसमें आपके चरण कमल मकरंद की दिव्य सुगंधि बसी हुई है वो जो भगवान को भूले हुए हैं अपने आप को भूले हुए हैं ऐसे जीव भी जब कथा सुनते हैं उन्हें भगवान की याद आ जाती है भगवान की स्मृति कराने वाली वो कथा है इसलिए हे भगवान हमारे जैसे कुयोगियों को भी तत्वज्ञान कराने में समर्थ है कथा हो सकता कई जन्म तक साधन करने पर भी तत्वज्ञान ना हो पर कथा सुनते सुनते हमारे जैसे कुयोगियों को भी तत्व ज्ञान हो जाता है सत्संग सबसे ऊंचा साधन है सबसे ऊंचा साधन है यदि हम ये कहें कि सत्संग और भगवान दो नहीं है एक ही है तो इसमें अतिशय सत्संग की प्राप्ति साक्षात भगवान की प्राप्ति भगवान ने पूछा प्रथु जी आप इतना अधिक कथा श्रवण के लिए व्याकुल क्यों हैं? क्यों सुनना चाहते कथा प्रथु जी पूछने लगे प्रभु आप एक बात बताओ ऐसे किसी भाग्यशाली का नाम बताइए जिसे आपकी कथा सुने बिना आपकी प्राप्ति भई हो आज तक बिना कथा सुने किसी को भगवान मिले हैं क्या जिस किसी को भी मिले हैं कथा सुन करके मिले अरे और तौर तो लक्ष्मी जी को भी कथा सुन के मिले हैं स्वयं भगवती महालक्ष्मी रुक्मणी कह रही हैं। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर षण ते निर्विश्य कर्ण विवरई हर तापम रूप दृशा दृशिमता मखलार्थ लाभम त्व्यच्युता विशति चित्तमपत्र किसी को बिना सत्संग के आज तक भगवान नहीं मिले भगवान की प्राप्ति का सबसे श्रेष्ठ साधन सत्संग है भैया सत्संग जरूर करो बहुत यथार्थ बात कह रहे हैं अन्यथा मत लेना आज सत्संग के नाम पर कथाओं के नाम पर मनोरंजन हो रहा है सत्संग नहीं हो रहा है इसलिए जो लाभ लोगों को मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है सत्संग की आवश्यकता है मनोरंजन के अनेक साधन हो सकते हैं आत्मरंजन का एकमात्र साधन सत्संग है और वह सत्संग बिना सत्पुरुषों की कृपा के प्राप्त नहीं हो सकता भगवान लक्ष्मी जी को भी आपकी प्राप्ति आपकी कथा सुनकर हुई है इसलिए मैं आपके कथा श्रवण में अनुराग रखता हूं यशहा शिव सुश्रव आर्य संगमे यद्रच्छया यदृष्ठया चो प्रशो ती कथम गुणज्ञ बीर मेंसु श्रीरियत प्रब्रे गुण संग्रहितया हे उत्तम कीर्ति वाले नाथ सत्संग में आपके मंगलमय चरित्र को आपकी अमृतमयी कथा को दैववस कोई एक बार भी सुन ले फिर उसकी वृत्ति आपकी कथा को छोड़कर कहीं नहीं जाती है हां तृप्ति भी नहीं होती सुन जितना सुनता चला जाता सुनने की उतनी प्यास बढ़ती चली जाती कोई पशु बुद्धि होगा वो भले ही ऐसा होवे, जिसका मन तृप्त हो जाए अन्यथा तृप्ति होती नहीं है कहां तक कहें कौन ऐसा गुणग्राही पुरुष है जो आपकी कथा को छोड़ दे संपूर्ण पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए स्वयं लक्ष्मी जी भी आपके मंगलमय चरित्र को निरंतर सुनना चाहती हैं सुनती रहती हैं और लक्ष्मी जी को भी आपकी प्राप्ति आपकी कथा सुनकर ही हुई है और मैंने भी आपकी कथा का आश्रय ले लिया तो निश्चित है कि मैं भी जीते जी कथा के द्वारा आपको प्राप्त हो गया हूँ और इस देहपात के अनंतर भी मैं आपके दिव्य लोक में आपके चरणों की प्राप्ति करूँगा तो भगवान एक बात बताइए कि लक्ष्मी जी ने तो कथा सुनकर आपको पहले से ही प्राप्त कर लिया है और मैं भी कथा का आश्रय लेकर आपको प्राप्त कर लूँगा तो हमारे और लक्ष्मी जी के दोनों के पति आप हो गए तो अब उनमें झगड़ा हो जाएगा क्योंकि पति तो एक हैं और लक्ष्मी जी को भी आप मिले और हमें भी आप मिलेंगे तो उनमें जो प्रेम कलह छिड़ जाएगा उस प्रेम कलह में आप किसका पक्ष लेंगे आप लक्ष्मी जी का पक्ष लेंगे कि मेरा पक्ष लेंगे यह सुन करके भगवान खिल खिलाकर हंस पड़े मानो भगवान की हंसी का दर्शन करने के लिए स्तुति में ऐसा प्रश्न पूछा हा हा हम अपने मन से नहीं बोल रहे यहां लिखा है अथा भजे ताल पुरुषोत्तम गुणालयम पद्म गुणालेवलालसवपति कलि न सकृत चरण अभी आवयो एक पति लक्ष्मीजी को हमारे दोनों के आप एक ही पति हो जाएंगे तो परस्पर जो प्रेम कलह छिड़ जाएगा उस प्रेम कलह में आप किसका पक्ष लेंगे लक्ष्मी जी का लेंगे कि हमारा लेंगे भगवान यद्यपि लक्ष्मी जी जगत जननी है और जब जगत जननी है तो मेरी भी जननी है तो उनका हमारा झगड़ा होगा नहीं फिर भी कथन चित हमने अपने स्वभावस कोई अपराध कर दिया झगड़ाई कर लिया तो भी हमें विश्वास है आप तो लक्ष्मी जी का पक्ष नहीं लेंगे हमारा ही पक्ष लेंगे क्यों बोले आपको दीन हीन बहुत प्यारे हैं जे ही दीन प्यारे वेद पुकारे द्र बहु सुश्री भगवान लक्ष्मी तो लक्ष्मी है पर मैं बहुत दीनहीन हूं मेरे ऊपर ही आपकी कृपा होगी जगजन जगदी स वैशसम सद यमणि न समीतम करो सिल्युरुदीन वहां हे जगदीश्वर जगत जननी लक्ष्मी के हृदय में मेरे प्रति विरोध होने की संभावना हो ही जाएगी क्योंकि जिस सेवा कार्य में मेरा अनुराग है उसी सेवा कार्य में लक्ष्मी जी लगी हुई हैं किंतु भगवान आप ऐसा कदापि नहीं होने देंगे कि लक्ष्मी जी को ही सेवा दें मुझे सेवा न दें क्योंकि आप दीनों पर दया करने वाले हैं तुच्छ कर्मों को भी बहुत मानने वाले हैं को थोड़ो करत मानो कृत जाल है इसलिए मुझे आशा है कि झगड़े में आप हमारा ही पक्ष लेंगे क्योंकि आप अपने स्वरूप में रमण करते हैं आपको भला लक्ष्मी जी से क्या लेना देना इसलिए भजन त्य धवा मत एव साधव व्युदस्त माया गुण विभ्रमोदयम ुस्मरणादृते सता निमित्त मन्यद भगवन्न विदमहे बहुत प्यारा भाव है हिनाथ नाथ महाराज जी इतना सुंदर भाव है प्रथु जी कह रहे हैं इसीलिए निष्काम ज्ञान उत्पन्न हो जाने के बाद भी मुक्तात्मा जो विरक्त संत हैं यति जन हैं ज्ञानी जन मुनि जन, ऋषि जन हैं वे आपका ही भजन करते हैं क्योंकि आप में माया के कार्य अहंकार आदि का सर्वथा अभाव है हे भगवान मुझे तो आपके चरण कमलों का निरंतर चिंतन कर करने के सिवाय और सत्पुरुषों का और कोई प्रयोजन ही नहीं जान पड़ता सत्पुरुषों का तो एक ही काम होता है निरंतर भजन किमाप प्रयोजन नहीं तुम पुणि राम राम दिन राती सादर जपहू अनंग राती तुम पुण राम राम दीन राती सादर जपह अनंगती सादर अनंग अनंगती सादरे जपवन इसलिए हे भगवान अब मेरी एक प्रार्थना और स्वीकार कर लीजिए भगवान ने कहा कौन सी प्रार्थना बोले हमारी ये प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए कि एक आदत आपकी बहुत खराब है इसको छोड़ दीजिए भगवान फिर हंसे खिलखिलाकर बोले मैं असंख्यय कल्याण गुणगण निलय हूं निखिलेय प्रत्यनीक हूं लोग कहते मुझमें कोई दोष है नहीं गुण ही गुण है कौन सा दोष आपको समझ में आ गया बोले महाराज आपका एक बड़ा भारी दोष यही है कि किसी भक्त पर प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं तो पहले ही कह देते हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारे भजन से भक्ति से तपस्या से इसलिए हे वत्स हे भक्त तुमको कुछ चाहिए हो तो हमसे मांग लो हम तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे तो ये महाराज वरदान ले लो मांग लो ये कहना छोड़ दो यही आपकी खराब आदत है वैसे जीव बड़ा परेशान है भजन बनता नहीं जैसे तैसे सत्संग करके भजन करके उसने अपनी कामनाओं का नाश किया अब आपका दर्शन हो गया तो मांगने का लेने देने का चक्कर चला के फिर कामनाएं पैदा करते हैं आप भीतर यह ठीक नहीं है मांग लो ये कहना छोड़ दीजिए एक भक्त ने तो भगवान से ये मांगा कि आप बार बार कहते मांग लो मांग लो मांग लो तो हम मांग रहे हैं आपसे आप आज के बाद मेरे आगे फिर कभी यह नहीं कहेंगे कि तुम कुछ ले लो हमसे बस यही दे दीजिए हमको ईश्वरदास नाम के चारण भक्त हुए उन्होंने यही कहा आप हमको कभी कुछ न दें हमारे सामने वरदान का प्रस्ताव न करें यही हमको दे दीजिए मन गिरम ते जगता विमोनी बरम वृणी स्वेति भजन बाचानुतंत्या यदि ते सिता कथम पुनः कर्म करोति तिहिता हे भगवन मैं निष्काम भाव से आपका भजन करता हूं आपने जो कहा कि वर्माग यह आपकी बाणी व्यामोह में डालने वाली है इस आप की वाणी ने जगत को बांध रखा है इसीलिए तो लोग वैदिक कर्म करते हैं और कर्म करके आपके चरण कमलों में अनुराग न मांग करके और संसार की चीजों को ही मांग लेते हैं इसलिए हे भगवान तन्मा बुधा यथा बुध यहाँ चरेता स्वयं था तमेवार समी हे भगवान आपकी माया से ही मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भुला करके लौकिक पारलौकिक पदार्थों की आपसे कामना करता है हिनाथ ये भोग पदार्थ आप उसको न दें यही आपकी उसके ऊपर सबसे बड़ी कृपा है श्री गौ माता की, की जय श्री पथमेढ़ा गोधाम की जय जय जय राधे, श्री सुरभ्य नमः, श्री सुरभ्य नमः। श्री श्री श्री श्री नमः नमः नमः नमः श्री श्रीसूरव्य नमः श्री नम नमः श्री श्रीसूरव्य नमः श्री नम नमः श्री श्रीसूल्यय नमः श्री नम नमः श्री श्री श्री नमः नमः नमः श्री नम नमः श्री श्रीसूरभ्य नमः श्री नम नमः श्री श्रीसूरभ्य नमः श्री नम नमः श्री श्रीसूरभ्य नमः श्री श्री श्रीसूरवभ्य नम श्रीसूरभ्य नम श्रीसूरभ्य नम श्रीसूरव्यय नम श्रीसूरभ्य नम श्रीसूरभ्यय नम श्रीसूरव्यय नम श्रीसूरव्यय नम श्रीसूरव्यय नम श्रीसूरव्यय श्री नमः श्री सुर नमः श्री सुर नमः श्री सुर नमः बहुत सुंदर बात पृथ्वी जी महाराज कह रहे हैं कि हे भगवान वेद आपकी साक्षात वाणी है लेकिन भोगों के प्रति महत्व बुद्धि रखने वाला प्राणी वह वेद आपकी जो साक्षात वाणी है उसका आश्रय लेकर भी कर्म के बंधन से जकड़ता चला जाता है इस शरीर में रहकर इस धरती पर रहकर भी इसलिए वैदिक कर्म करता है कि हमको भौतिक सुख की प्राप्ति हो तप आदि करता है उसमें भी यही भाव रखता है कि स्वर्ग आदि लोगों के भोग प्राप्त हों ये आपकी माया से मोहित होने के कारण वेदों के वास्तविक तात्पर्य को वेद की दुहाई देकर भी नहीं समझ पाते हैं वैदिक कर्म करके भी नहीं समझ पाते हैं हे नाथ मैं तो आपका भजन किसी वस्तु या पदार्थ की प्राप्ति की कामना से नहीं कर रहा हूं तो फिर आप यह क्यों कह रहे हैं कि वरदान मांग लो इसलिए और तो सब आपकी आदत बहुत अच्छी है ये बहुत खराब है कि जब किसी भक्त पर राजी होते तो कहते वरदान मांग लो जैसे तैसे तो उसने अपनी कामनाओं पर आपकी कृपा से नियंत्रण पाया है अब फिर आपने कामनाएं उभार दी मांग लो मांगना शुरू हुआ तो फिर मांगना तो फिर उसका कोई अंत तो है ही नहीं इसलिए हे नाथ हमारी प्रार्थना तो ये है कि आपसे आपके अतिरिक्त में कुछ भी मांगू रो गाऊ ही थाप दे दीजिए तो आप कृपा करके मेरे अत्यंत व्याकुल होकर मांगने पर भी आप हमको मत देना यदि हमारे प्रारब्ध में वह वस्तुएं हैं प्रारब्ध के अनुसार मिलनी हैं, तो भी हमको मिलने मत देना उनको छीन लेना कैसे बोले जैसे किसी छोटे से बालक के हाथ में लड्डू आ गया अब उस लड्डू में विष है तो उस विष वाले लड्डू को हाथ में पकड़े हुए देखकर उसका वात्सल्य पूर्ण पिता दौड़कर आता है और उस बालक के हाथ से लड्डू छीन लेता है उसको लड्डू खाने नहीं देता ऐसे ही आपके अतिरिक्त जितने भोग पदार्थ हैं वो बिस्के लड्डू जैसे हैं यदि हमारे भाग्य से हमको मिल भी जाए तो भी उनको छीन लेना पूज्य पादश्री उड़िया बाबा जी महाराज हमारे ब्रज के महान सिद्ध संत पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज ने जिनको सदगुरु के रूप में स्वीकारा वे कहते थे माया मंदिर स्त्री और लोक व्यवहार ये साधु को तब मिले जब रूठे करतार बातें तो बहुत खरी है हम लोग सब उसी चक्कर में फंसे हैं समझ में आवे चाहे ना आवे लेकिन सही बात है इसलिए हम लोग कहां तो अनुष्ठान करते हमारा भाग्य जग जाए और प्रथु जी कहते हमारे भाग्य में होवे तो भी आप हमको मिलने मत देना आप ही हमें मिले रहें और हमें आपसे आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए यथाचरे बाल हितम पिता स्वयं जैसे पिता अपने बालक के हित का विचार स्वयं करता है तथा रहसी नी तुम और भगवान की उपासना का वैशिष्ट ही यही है हम आपसे सच्ची कह रहे हैं नारजी ने भगवान श्री हरि को छोड़कर और किसी देवी देवता से मांगा होता कि हमको अपना रूप दे दीजिए हम ब्याह करना चाहते हैं हमारे भोले बाबा ही से मांगा होता वो तुरंत दे देते वो तो जिसको जो मांगो देव छुट्टी पाए अब तुम बुरा होए भला होए तुम जानो तुरंत दे देते लेकिन भगवान से मांगा बोले क्या चाहते बोले हरी का रूप चाहते भगवान बोले हरी माने बंदर भी होता है बंदर का रूप दे दिया और महाराज कोई सामान्य हंसी हुई नारजी की भारी हसी हुई हुई भी नहीं भी हुई सबको नारद जी के रूप में दिखाई पड़ते हैं नारज जी केवल रुद्रगण और वो विश्व उन तीन को दिखाई पड़ते हैं बंदर के रूप में और बाकी सबको नारजी के रूप में दिखाई पड़ते हैं तो नारजी का कहीं कोई लेकिन नारद जी इतने व्याकुल हो रहे हैं माला पहनने के लिए ये किसी की समझ में नहीं आता और ठाकुर जी गए स्वयं ब्याह करके ले आए नारजी बेचारे देखते ही रह गए और फिर जब नारज जी को पता चला तो बोले दही श्राप की मरिह जाई जगत मोरू पास पराई गए लड़ने के लिए क्रोध से व्याकुल होकर के नारजी जा रहे हैं जिस मार्ग पर नारजी जा रहे थे वो भगवान की प्राप्ति का मार्ग नहीं था काम क्रोध मदलोह सब नाथ नरक के अंत ठाकुर जी ने कहा मेरा भक्त कहीं कुमार्ग में न चला जाए इसलिए उस नरक के क्रोध का मार्ग माने नरक का मार्ग उस नरक के मार्ग को रोककर स्वयं भगवान सामने आ गए भक्त को नरक के मार्ग पर क्रोध के मार्ग पर नहीं जाने दिया नारजूले बहुत अच्छा हुआ हमको जाना पड़ता जल्दी मिल गए भगवान ने मन ही मन का जहां जा रहे थे वहां हम नहीं मिलते वहां तो और कुछ मिलता हम नहीं मिलते पर हम जिसे अपना लेते हैं उसका त्याग नहीं करते इसलिए आ गए अपनी तरफ से कृपा करके खूब नारद जी ने भगवान को खरी खोटी सुनाई और जैसे भगवान अपने भक्त की प्रेम भरी स्तुति को सुनते हैं ऐसे भगवान मुस्कुरा मुस्कुरा नारद जी की फटकार सुनते रहे शाप दे दिया भगवान ने सिर पर रख लिया महाराज स्वीकार है आपका स्नान और जब अपनी माया को दूर किया न वहां लक्ष्मी जी थी न वो राजकुमारी विस्मोहनी थी अब नारजी को होश आया पाही नाथ कही पाही गुसाई भूतल पर भगवान ने हृदय से लगाया नारजी रोने लगे वृथा श्राप मम हो कृपाला मम इच्छा कही दीन दयाला भगवान मेरी इच्छा से हुआ भैया ऐसा अपने भक्त पर अनुराग रखने वाले केवल श्री ठाकुर जी हैं इसलिए अनन्य भाव से अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में निवेदित करके उनके हो जाना चाहिए ऐसा हित का विचार नारजी यहां तक अपने मन में सोचने लगे कि वो ठाकुर जी ने कहा कि हम नहीं चाहते थे कि तुम इस चक्कर में पड़ो तुम्हें विरक्तों का आदर्श प्रस्तुत करना है आचार्य जब बिगड़ता है तो पूरी की पूरी परंपरा बिगड़ जाती है इसलिए आचार्य का संरक्षण भगवान ने कही मेरा परम धर्म है नारजी आचार्य विरक्त परंपरा के वो आचार्य ही गृहस्थ हो जाता तो विरक्तों का आदर्श क्या रहता फिर नारजी को भगवान ने बचा लिया मानो नारी के व्याज से संपूर्ण चतु, श्रमिया जो विरक्त परंपरा है उस परंपरा का संरक्षण भगवान ने कर लिया संपूर्ण परंपरा को भगवान ने बचा लिया और इसके बाद भी नारजी के मन का मलाल समाप्त नहीं हुआ त्रेता में बन में नारजी ने ना पूछ ही लिया महाराज आप हमारा ब्याह क्यों नहीं होने दिए तो भगवान ने फिर उनको उत्तर दिया उनके जिज्ञासा का समाधान बड़ा अद्भुत प्रकरण है आज की गोभक्ति के चर्चा में हमने पृथ्वी जी की ही चर्चा विशेष रूप में की है गो माता से ही इस ब्रह्मांड के जितने तत्व जितने पदार्थ जितनी विद्याएं जितने रत्न वो सब गो माता से प्रकट हैं। इसलिए सबका गो सेवा में विनियोग करना यही उस वस्तु और उस विद्या की उस गुण की सार्थकता है ये हमने आज के प्रसंग में कहा आज सबको बड़ी प्रतीक्षा थी महाराज जी के दर्शन की अब आए अब आए जैसी कहीं से कोई गाड़ी की ध्वनि सुनाई पड़ती कि सब उसका ध्यान उधर ही आकृष्ट हो जाता कब आए अब आए अब आए प्रतीक्षा में बहुत सुख होता है आज हम लोगों को केवल दर्शन मात्र मिला है कल महाराज जी का मंगलमय आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त होगा वैसे हम महाराज जी को कभी बाध्य नहीं करते हैं लेकिन ये भूमि बहुत प्यासी है आपकी कृपा करुणा की आज इस ग्रामीण जंगली क्षेत्र में इतने लोग उपस्थित हुए हैं इसमें भी महाराज जी की ही कृपा है महाराज जी वहीं से कृपा कर रहे हैं तो इतने लोग उपस्थित हैं और प्रशंसा तो नहीं करनी चाहिए कई बार प्रशंसा भी अहितकारी हो जाती है लेकिन आप लोगों को अहंकार नहीं आएगा आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं अभी ठाकुर जी की बड़ी कृपा है आप सब पर सबके हृदय में भीतर से गोभक्ति के संस्कार हैं सब गोमूत्र का कम से कम महाराज जी एक लोग नित्य गोमूत्र लेते हैं सब अपने हाथ से गो सेवा करते हैं ये बड़ी बात है पर यह आपकी सामर्थ्य नहीं है ये गो माता की कृपा है भगवान की कृपा है आचार्यों की संतों की महापुरुषों की कृपा है जिस दिन सोच लोगे सब हमने किया हमारे द्वारा हुआ वहीं से गड़बड़ी यानी शुरू हो जाएगी इसलिए कभी मत सोचना बस यही भाव कृतज्ञता का बना रहे कल महाराज जी का मंगलमय आशीर्वाद प्राप्त होगा भागवत कथा का तो केवल नाम ही है वस्तुतः इन सात दिनों में हम लोग गो की चर्चा ही यहाँ बैठकर के कर रहे हैं और उसी में वाणी की जीवन की सार्थकता है इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की कथा को विराम देते हैं आरती करेंगे थोड़ा कीर्तन कर लें आरती जय गोमाता जय गो पक्तवत्सल प्रभु दीन दया जय गो मय गो पक्तवत्ल प्रभु दीन दया जय गो माता जय गो भक्त भक्तवत्सल प्रभु दीन दया भक्तवत्सल प्रभु दीन दया जय गो माता जय गोपा